गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदेराधिका चरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर के वाछाकलरो पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगो गिरी ये पातमह वंदे परमाधव बृंदावितुथीदे वै पिया वैकेशवश स्न देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती वैशम तथोजय मुदेरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति प्रमोदा जगोबर दैयम सदाभवीष्टदूहम तीर्थास्पद शिव विरचन तम शरण्यम भीता दिपूत वंदे महापुरशते चरणींद्र तैक्ता दुस्तज सुशीतराजक्ष्यं धर्मीर्जवचसा जगाया गयीत वंदे महापुरशते चरण यल्लवन खमनी छटाया विस्वर्जीत कि बोवधु स्वदर्शी पूर्णाग्रसागर सारूर्ति चाराधिका ही कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियात गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियात गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद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 संकीर्तनकमलायताक्षजगध वंदे जगत प्रियको करुणता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि नमा गंगे तव च मुक्तिं च मुक्ति चद सदा रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर नंगातरंग रमणीयटाकलाप गौरीरूषी तवाम भाग नाराएण प्रियमदापहर वरांश्रीपुरपति भजबीशनाथम वागी गी सजस्वी लक्ष्मी से चक्षसि यस्य संषिन्नमह भजे हरी कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरी, हरी। हरे हरी राम, राम राम राम हरी कृष्ण तदीय पाद पंकजो पंजरांते अद मन मेंशतो मन हंस प्राण प्रयाण याणसम कौफवात पृथ्वी कंठावरोधनम विधो भजनम कुतोस्ते भजनम कुतोस्ते कृष्ण तदीय पंकजो पंकजों पे अदन में मनसराज हंस प्राण प्रयाण समय कौफवात पृथ्वी कंठावरोधन विदो भजनम कुतोस्ते भजनम कुतोस्ते कुशिलोभक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं जे स्वरूप गोसाई जी का जो विचार है सौरभ गोसाई जी का जो विचार है वो विचार को गौड़ी समाज सबसे ऊंचा मानता है सौरभ गोसाई का जो सिद्धांत तो है जो विचार है उसी को कोष्ठी माना गया कोष्ठी जानते हो कोष्ठी पाथर जिसके द्वारा सोने का असली नकली सब जाना जाए सोने को कष्टी पात्र के ऊपर घिसो और बता देगा ये पक्का सोना है कि कच्चा सोना है जो भी हो सब बता दे सिलो सौरभ का जो विचार है इसी को गौड़िया समाज कोष्ठी पात्र मानते है किसी का भी कोई सिद्धांत तो हो को आचरण हो आदर्श हो कुछ भी हो दैट शुड बी टेस्टेड बाई सौरभ गोसाई सौरभ गोसाई का जो विचार का पद्धति है उसके द्वारा आपका विचार आपका सिद्धांत तो अगर अनुमोदित हो गया तो पक्का है, नहीं तो होगा नहीं सौरभ गोसाई सुबह में बताया था साक्षात पर अखिलेश्वर चैतन्य महाप्रभु सौरभ गोसाई को पूरा तमाम गौड़ी वैश्विक समाज का आचार्य बना दिया आचार्यों का क्या काम है आचार्यों का काम है संप्रदाय का संरक्षण करना कई सं... कई ऐसा ना हो जाए कि संप्रदाय को अपमान हो जाए समान संप्रदाय में कोई अव्यवस्था फैले हुए हैं संप्रदाय में को उत्पटांग विचार आया है ये सब समाधा। समाधन ये सब समाधान करना आचार्यों का काम है आचार्य इसीलिए आचार्य जगत में आते हैं आचार्यों का काम ही ये है सुबह में बताता है यह सब विषय सौरभ गोसाई का कितना बड़ा दायित्व तो है जबी भी कोई लेखा जब भी कोई कविता कुछ भी हो कोई लाए सिमन महाप्रभु को जरा सुनाना तो ये नियम था महाप्रभु ये नियम बना दिए थे महाप्रभु का ये नियम था कि पहले वो लेखनी वो लेखा राइटिंग जो है वो लेखा पहले आएगा सौरूभ कहा स्वरूप विचार करके अगर देखे उसमें कोई रसावास सिद्धांत विरोधी आदि कुछ नहीं है तो सौर गोसाई बाद में सेवन महाप्रभु को सुनाएंगे ये नियम था पूरा निलाचल क्षेत्रों में यही व्यवस्था था सुबह में चर्चा चर्चा हो रहा था नाम का कितना महिमा संकेत के द्वारा कैसे भी हो नाम अगर लिया जाए उसमें मंगल ही मंगल हो इसमें अमंगल हो ही नहीं सकता लेकिन इसमें एक बात है नाम शुद्ध नाम हो सकता नाम कभी नामाभास हो सकता नाम कभी नाम अपराध बन जाए इस विषय में हम लोगों तो को सावधान रहना पड़े शिलहपात वक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपात को कभी भक्तों लोग पूछते थे प्रभुपाद आप इतना आप इतना कठोर नियम बताते हो इधर मत जाना उधर मत जाना यह जाने से भक्ति नष्ट हो जाएगा तो हम लोग फिर कहाँ जाए हम लोग कहाँ जाए कहा तोरा बताओ की पा करके पोपाद जी ने बताया देखो जहा कम से कम नाम अपराध का कीर्तन नहीं हो नहीं हो रहा है वहां जा सकते कम से कम नाम अपराध नहीं नामाभास है ठीक चलेगा नामोपरद कम से कम ना हो और जहां नामोपरद हर वकत होते रहता है वहां बिल्कुल मत जानू वहां जाने से भक्ति सप्तनाश हो जाती रहता नहीं यही विचार था वर्णाश्रम बारे में भी सुबह में बताया था वर्णाश्रम में ब्राह्मण बोल के बहुत आदमी परिचय देता हम महाराज ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शुद्रो ये सब ये जो सेग्रीवेशन है ये जो वर्णाश्रम का विभाग है ये सत्व युग में ऐसा नहीं था सत्व युग को कृतय युग बोला जाता कृतोजुग सत्व युग में जन्म का साथ साथ ही लोग हो जाता तो था ऐसा ही नियम था तो बाद में ब्राह्मण वैश्यो शुद्रो क्षत्रियो ये सब जो भाग है यह सब किया अब समाज का जो अवस्था हो गया इसमें कोई आदमी अहंकार करके बोले कि हम ब्राह्मण हैं कैसे मना जाए इसका विचार आएगा ग्यारह स्कंदो जब चर्चा करे तो वर्णाश्रम विभाग उसका सेग्रीगेशन आप वर्तमान समाज का जो अव्यवस्था सारे उसमें चर्चा आएगा वास्तविक तो ब्राह्मण कौन है कोई अगर पूछे ब्राह्मण कौन है हमारा तो इसका उत्तर क्या दिया जाएगा हुस महाराज को जानते हो नहुस महाराज नाम नहुस महाराज सांप के द्वारा सर्पजनी प्राप्त हुआ उसका प्रसंग आएगा बाद में ये नहुस महाराज को जुधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि देखिए बात यह है कि समाज का जो व्यवस्था इस व्यवस्था में कठोर जो विभाग पहले था बाद में ऐसा हो गया कोई भी जो अपने को प्रोटेक्शन देना वो संभव नहीं इसमें क्या हुआ स्त्री पुरुष कौन किसको शादी करे इसका कोई विचार नहीं रहा इसमें बर्नो संकर फैल गया बर्नो संकर होने के कारण वर्तमान समाज में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि कोई विशुद्ध ब्राह्मण है क्या है जुधिषील महाराज कह रहे संभव नहीं क्योंकि ये समाज का ये संसार का कोई भी आदमी किसी भी कैसे भी शादी कर ले किसी और उसका बाद बच्चा तो संतान होगा तो इसमें कोई शुद्ध विचार बनाना बहुत मुश्किल तभी तो एक विचार है परंपरा के अनुसार सात पीढ़ी सात सात पीढ़ी अगर शुद्ध ब्राह्मण तो को प्रोटेक्शन के लिए बहुत चेष्टा है उसका लड़का उसका जो लड़के सारे सात पीरी तक तो बोल सकता हो कम से कम मोटा मोटी ठीक फिर भी ये विचार ठीक नहीं क्योंकि वरना सम विचार में भागवत में आएगा सप्तम सप्तम स्कंद में भी है ग्यारह स्कंद में बहुत सुंदर विचार है देखोगे और वो भी अगर नहीं हुआ कम से कम चार पीरी तो पकड़ लो चार पीरी कम से कम सात पीरी अगर ना चार पीरी कम से कम ये भी ठीक नहीं लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णा विव्यंजकहा ये जो श्लोक है तदनत्र तत्व विनिदिशेत ये श्लोक है अभी प्रश्न आता है तो ब्राह्मण कौन है तो ब्राह्मण नहीं है क्या इसका विचार आया ये ब्राह्मण किसको बोले पहला प्रश्न आता है कि ब्राह्मण क्या शोरीर है ये शोरीर का ब्राह्मण है सोरी रक्त तो मंगसा शास्त्र बोले तो हो ही नहीं सकता शरीर कैसे बंग शरीर कैसे हो शरीर को वह ब्राह्मण कैसे बोले ये आदमी है ये शरीर को ब्राह्मण बोले तो शरीर शरीर को अगर क्योंकि जन्म जो है कई तरीका से जन्म होता है और शास्त्र देखो वैशिष्ट मुनि का जन्म हुआ है कहा अगस्त मुनि का कहा कैसे जन्म हुआ है ऋषर सिंह ऋष सिंह मुनि का कैसे जनो हरिंद से आदमी से ही होता है ऐसे को मुनि तुलसी से कुंभ जोनि तो हैरान की बात है सारे तत्व भी थे तो कैसे आप विचार करोगे बोले ये शरीर भी ब्राह्मण नहीं है मन ब्राह्मण है मन मन ब्राह्मण है बोले ना मन भी ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण है कौन किस चीज को जाति को ब्राह्मण बोला जाए कि ये स्कूल में खानदान में पैदा हुआ इसी को ब्राह्मण बोला जाए चलो शास्त्र बोला नहीं ये भी हो नहीं सकता किंतु क्यों कई ऐसा उदाहरण है कोई वर्त कन्या से वैष्देव का विर्वाह हुआ कोई वर्त कन्या साक्षात भगवान का सक्ताविष् अवतार भी नारायण स्वयं कोई वर्त कन्या कोई वर्तमान मछुआरे जो है उसका आप कैसे विचार करोगे क्या वैसदेव जी ब्राह्मण नहीं है हाय राम साक्षात नारायण तो ऐसा विचार नहीं चलेगा बज्रो सूचिको उपनिषद बजरो सूचिकोपनिषद बोल बोलके एक उपनिषद है उसमें ब्राह्मण का संगा दिया गया जो हम तो शॉर्ट में बताते बहुत लंबा चौड़ा है जिसका जिंदगी में कोई परिताप बोल के कोई विषय नहीं अनुताप परिताप शोक बिल्कुल नहीं है जो हर बकत अप्राकित आनंद में झूमते हैं जिसका जिंदगी में कुछ प्राप्ति होना कुछ खोना इसमें कोई भी असर नहीं पड़ता जिसका हृदय में हर बकत जो अप्राकित विषय में ब्रह्म विषय जो है हर बकत अपना जो हृदय है उसको लगा के रखे हैं सदा संतुष्ट सदा भगवत चिंतन में ये जो ऐसा जो स्थिति है इसको उसको ब्राह्मण बोला जाए ब्राह्मण वही है मतलब शुद्ध अंतोक्करण वाले जो अंतोक्करण जो है वो शुद्ध अंतोक्करण जो ठाकुर जी का सेवा में लग लग सकता है उसी को ब्राह्मण बोला जाए अर्थात जिसके द्वारा ठाकुर जी का ठाकुर जी कौन विष्णु तत्व तो, हम ठाकुर जी बोल के सब दुनिया का उठाया नहीं कम से कम विष्णु तत्व तो का जिनके द्वारा आराधना संभव होए कम से कम और वैष्णव तत्व तो, तो कहां है वो तो पूछने जाओ तो पागल हो जाओगे श्रील हरिदास ठाकुर कौन सी खानदान में पैदा हुआ जवन कुल में जिसको चैतन्य महाप्रु गोदी में उठाकर नृत्य किया गोदी में उठाकर नृत्य किए स्वयं उसको समाधि दिए और ऐसा प्रतिज्ञा करके बोले महाप्रभु हरिदास का निर्जान में जिन्होंने अंश ग्रहण किया आया बालुका दिया जिन्होंने नित्यकर्तन किया और वो भी नहीं जिन्होंने कम से कम जिन्होंने महाप्रसाद पाया हरिदास का सब तो हो जाए इतना आशीर्वाद इतना बड़ा हाय राम बोले कम से कम जो प्रसाद ही पाया वो भी कितकित्व तो हो जाएगा इतना बड़ा बात इसका नाम है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये कोई मामूली बात नहीं बाजार का आजकल जो है बाजार का कोई भी व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अर्थात गौरिया मठ का विचार को उठाएगा नहीं बिल्कुल डरता है दुनिया भर का कचरा उदाहरण लेके भागवत कथा का अंदर डाल दे दुनिया भर का कोई मतलब नहीं मूल कथा जो है वो स्तब्ध है लेकिन कीचर है सब कुछ है सब कुछ वास्तव विचार नहीं एक भी आदमी गौरियामठ का विचार उठाया नहीं बड़ा कटोर विचार गोरिया मठ का अभी चर्चा होते होते सुबह में आया था जी अजामिल जी अजामिल बोल के जो सबसे ऊंचा खानदान का इतना ऊंचा खानदान का जो जो है कन्नकुप्जी गोत्री हमारा सनातन रूप ये सब कन्नकुब जी कितना द्वैन्य है महाराज हम नीचा संग किया नीचा हम जगन्नाथ मंदिर में जा से हमारा छाया का जगन्नाथ मंदिर का पंडा का तुम उसके इतना द्वैन्य इतना द्वैन जिंदगी में किसी का ऐसा दैन्य सिद्ध हो जाए हो सर्वगुणी गुणी महाशय प्रतिष्ठा सा तेजी करो अमानी था तो बहुत आदमी बोलता है किसका हृदय में प्रतिष्ठा का वासना है किसका अंदर में युक्तो बिराग है प्रतिष्ठा का वासना नहीं है जितना भी प्रतिष्ठा मिले प्रयास प्रतिष्ठा मिले सारे प्रभुत जी को भक्त विनोद ठाकुर को गुरुवर्गो के दे दे ऐसा विचार अगर है तो प्रतिष्ठा तो मुश्किल का कारण नहीं है बड़ा ऊंचा विचार है हो लो सर्वगुण गुणी महासुआ प्रतिष्ठा सा तेजी करो अमानी हितय प्रतिष्ठा सा न जब तक प्रतिष्ठा रहे कामिनी कांचन का वासना रहे तब तक हरि कथा उसका जवान से निकालने वाला नहीं है संभव नहीं है। इतना ऊंचा खनदान का जो लड़का है आदमी है वो जामिल जैसा ऊंचा खनदान कानगुपज हम सुन सुबह में चर्चा किया था हमारा एथिकल कैरेक्टर हमारा नैतिक चरित्र हमारा जो नैतिक चरित्र हम बहुत अच्छा आदमी है ऊंचे खानदेन का है हमारा ये सब कोई काम नहीं ये सब सुने सुन के हम क्या करें ऐसा सुन के तो कुछ नहीं होगा कानूकुप जो का मुसका तो है ही है लेकिन वो जो इसका जो इस विषय में पहुपा जी क्या बोला है देखो कितना सुंदर सुंदर विचार लेकिन आजकल ये सब ग्रहण करने वाला एक भी नहीं मिलता नहीं ग्रोहण करके तुरु ब्रह्मचर्ज नहीं है उतना ब्रह्मचर्य नहीं जो सुनने के बाद झट से उसको पकड़ ले मैग्नेट जैसा पकड़ता है ना वास्तव जो शिष्य है गुरु वैष्णव का सेवक वो ऐसा होता है एक बार सुनने के साथ एकदम चिपक लेता मैग्नेट का इसके जिसका ब्रह्मोचर जो 100 परसेंट परफेक्ट है गुरु वैष्णव में 100 परसेंट विश्वास है उसका ऐसा सिद्ध होता है बाकी समाज का किसी वो को क्या बोला हाँ बोला तो था ऐसा बस वो बोल नहीं सकेगा क्या बोला था बोलो तो पूरा बोल नहीं सके क्योंकि उसका माइंड का स्टेबिलिटी नहीं है ना पूरा एक चीज में वन पॉइंट जब हमारा वृत्ति हृदय का वृत्ति एक चीज में जाए तभी दिस काइंड ऑफ कंसेंट्रेशन इज देन पॉसिबल उसी समय इसी किस्म का जो कंसेंट्रेशन चित्तवृत्ति तब होना संभव है बाकी संभव नहीं असंभव है कानूगुप्त जो समझी बाबर ठीक है बाद विचार ये बनता है कि इधर जो इसका जो मोरल कैरेक्टर हो तो खराब नहीं है मोरल कैरेक्टर खराब है लेकिन मोरल मुरा, कैरेक्टर जो बोलते हो नैतिक चरित्रो इसका भी एक लिमिट होता है है सम लिमिटेशन मोरल कैरेक्टर का भी एक लिमिटेशन होता है क्योंकि तुम्हारा पूर्व संस्कार के अनुसार अनुसार मुताबिक तुम्हारा जो है ये बनेगा अगर तुम्हारा पूर्व संस्कार दु, दुबला है पूर्व संस्कार बोलने से हो सके कि पूर्व बहुत गुरु वैष्णव का संग किया होगा तो उसका मोरल जो नैतिक चरित्र तो बहुत दूर तक जाएगा फिर भी अगर वास्तव गुरुचरण आश्रय नहीं किया है तो ताकत नहीं आएगा ताकत कौन देता है गुरु ताकत हमारा लिखने का बोलने का हमारा जो कुछ भी है हमारा कुछ नहीं सब गुरु का गुरु जो है वो सबसे बड़ा चीज है गुरु तत्व तो तो को हृदय में धारण करो अखंड तत्व गुरु तत्व हमने बहुत बार बोला समाज समाज में लड़ाई चल रहा है मठो एक मठ दूसरे मठ के साथ लड़ाई कर रहे है आपस में भक्तों खामा खा खामा खा कोई कारण नहीं मेरा गुरुजी मेरा गुरुजी तुम्हारा गुरुजी ये जो लड़ाई हो रहा है इसका पीछे अज्ञान मायावाद ये लोग मायावादी है मोरललेस दे क्योंकि गुरु तत्व जानता ही नहीं अखंड गुरु तत्व को जब तक समझे ना आए तब तक मायावाद रहेगा बोले हमारा गुरु जी सदगुरु तत्व तो तो जो है ऐसा गंभीर तत्व तो तो है एक अखंड तत्व तो तो वहां से आया लेकिन आदमी का अंदर ये सब जो हृदय में सो अलग अलग जो डिविशिव एटीच्यूड है ये अज्ञान की कारण है कोई कारण नहीं अखंड गुरु तत्व तो तो बैष्टि गुरु तत्व और समस्ती गुरु तत्व बैष्टि गुरु तत्व और समस्ती गुरु तत्व का बारे में कोई ज्ञान नहीं है समस्टि गुरु तत्व का हिसाब यह है कि तमाम गुरु तत्वों का मूल आकर उसका समष्टि गुरु तत्व जो सनातन गोसाई जी का तिरुभा तिथि जो मनाया जाता है मुरिपुर्णि गुरु पूर्णिमा सनातन गोसाई का तिरुभा तिथि हमको पोषण वो गुरु पूर्णिमा क्यों हमारा गुरुजी का तो आविर्भाव ही है तो ये वो भी क्या है हमारा गुरु ये तो आविर्भाव पालन किया गुरु तो आविर्भाव तो ये गु, गुरु पूर्णिमा में, में क्या करे बोले ये गुरु पूर्णिमा तुम क्या करोगे तुम्हारा क्या विचार है वो जानता ही नहीं सिखाए को तो उनको है नहीं लौड़ाई मारो मुक्का मारो इसको हटाओ इसको हटा यही बोला है नहीं तो शांति नहीं बेचै कौन किसको सिखाए अधारण करने वाला भी कोई या सिख जाए सिख के बाजार में जाएगा कमाने जाएगा पैसा यही तो होगा और क्या होगा कुछ नहीं हो समी गुरु तत्व का मतलब तमाम गुरु तत्व का आकर तत्व वही गुरु पूर्णिमा में कोई भी सद्गुरु टोटल सद्गुरु तत्व का आगर तत्त, आकर तत्व का आराधन पूजन हो साथ साथ सनातन तो संबंध गुरु तत्व तो का एक खास विषय है और बेस्टी गुरु मतलब हमारा हमारा हृदय हमारा जिंदगी में जिन्होंने ठाकुर जी जिस रूप पाकर कर आए हैं इनके पूजन है जिस तिथि पे वो हमारा गुरु जी का अपिर्भाव तिथि तुम्हारा गुरु जो ये अलग अलग विचार जो है ये हृदय में करता है भक्त भक्त क्या करे मतलब हमारा गुरु जी का ये आविर्भाव है ठीक है ये वैष्टि गुरु तत्व और समस्ती गुरु तत्व का तत्व होना चाहिए होनी चाहिए सुबह में बता था जे जमदूत और विष्णु दूत का अंदर में आपस में चर्चा हो रहा था ये कहें कि इसको पकड़ के ले जाएं को बड़ा अपराध है इतना बड़ा आप लोग कौन होते हो इसको रोकने रोकने वाले आप कौन हो हम लोग जोमदूत जोमराज महाराज भेजे हैं साक्षात उसका उधर से आए हैं आप लोगों को देखने से चतुर्भुज लगता है बहुत सुंदर देखने में इतना सुंदर आप लोग कौन कहा से आए हो इतना सुंदर देखने में चारों हाथ अस्त्रो भूज ऐसे एकदम तो परिचय क्या है और रोक रहे हैं क्यों हम लोगों को रोकने का कारण क्या है ये तो बताओ देखने में तो बहुत सुंदर है विष्णुदूता ऊँचू विष्णुदूत अब ये उत्तर दे रहे हैं जो आप लोग जमराज जी का धर्मराज का आदेश पालन करने के लिए आए हो ना बोला हां बोले आप लोग धर्मों और अधर्मों के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो क्या कह रहे हो बोला हां धर्मराज का उधर से आप आए हो लेकिन धर्मराज का उधर से आए हो बोल रहे हो लेकिन कोई विचार आप कह रहे में नहीं है बोलो क्यों महाराज क्या बात है जुयम बई जुयम वही धर्म राजस्व यदि निर्देशकारिण आप लोग अगर जमराज जी का आदेश पालन करने के लिए आए हो तो कम से कम धर्म के बारे में बोलो ब्रुतो धर्मस्व नच्च धर्मस्व लक्षणम धर्म क्या है धर्म का लक्षण क्या है बताओ और अधर्म क्या है सब बताओ जानते नहीं हूं बताओ किसको दंड दिया जाए किसको रेहा दिया जाए अर्थात तो किसको फ्री कर दिया जाए मुक्त कर दिया जाए कैसे किस अवस्था में दंडो धारण करना उचित है पानिशमेंट देना कथम सिद्ध कथम सिद्धृत दंड बा सो स्थानम इतम किस अवस्था में किस स्थिति में दंडो धारण करना उचित है दंड किंगिणहा सर्वे अहोषित कथिचित निर्णाम अब ये सब बताओ किस प्रकार से दंडो धारण किया जाए शास्त्री दंडो का विषय क्या है कौन धर्मों कौन कर्म करने से दंडो होना होनी चाहिए मानव पशु या तो सबको ही सभी सब दंडारोह थ देना सबको ही दंड देना चाहिए अथवा मानव गण के मध्य मानव जब मानव समाज है उसमें थोड़े बहुत किसी थोड़े बहुत आदमी को दंड दिया जाए क्या विचार है आपका अंदर में बोलो क्या समझा जमराज जी धर्मराज है क्या समझे आप लोग तो जमदूत ने जमदूत जमदूत जमदूत आमदूत सब कह रहे कि देखो हम तो ये सुने हैं जोमदूत कह रहे हैं कि इतना तक हमारा बुद्धि है देखो वेदो प्रणीतो धर्मो ही अधर्म स्त विपर्जय वेदों में जो आदेश है उसका पालन कर धर्म है और उसका विपरीत जो अधर्म है और वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूति सुश्रूम हम लोग ये सुने हैं कि वेद स्वयं स्वयंभू स्वयं उत्पत्ति हुए वेदों को कोई ये जो वेद को भी निर्माण नहीं किया वेदो नारायण साक्षात साक्षात भगवान है ईश्वर भगवान का साथ वेद का कोई वेद नहीं है एक ही है इसलिए वेद को अपौरुष्य बोला गया शास्त्रों में बोला ये अपौरुष्य वेद और ईश्वर नारायण जो है वह अलग नहीं है तो जोमदूता जितना हो सके उतना व्याख्या किया देखो ये तो हम जानते हैं कि वेद वेद प्रणी ही तो धर्मो ही अधर्म स्त विपर्जय वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रम इतना तक सुने हैं और ज्यादा हम लोग जानते नहीं क्या करें बोलो जोमदूत का साथ ऐसा चर्चा हो रहा है विष्णु ने कहे विचार किए देखो आप लोग को ये पता नहीं कि जिन जिनका जवान पे साक्षात भगवान का नाम आ गया हरिनाम आ गया इससे बारकर कर प्रायश्चित तो हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति जिंदगी में पाप करे जैसे करनी ऐसे भरनी हमारा बिंदावन में है कथा जैसे करनी ऐसे भरनी आ जैसा अन्न ऐसा मन जैसा खाओगे वैसा मन होगा शुद्ध अन्न खाओ तो शुद्ध मन होगा जैसे करनी ऐसे भरनी तो तमाम दुनिया इसी विचार से चल रहा है जो भी कोई क्रियाक्रम करे उसका जो क्रियाक्रम का जो फल है उसको स्वयं भोगना पड़ेगा ये विचार है शास्त्रों को और कोई विचार नहीं और सुबह में गीता का श्लोक उठाया था अर्जुन अर्जुन अर्जुन जो पार्थो सखा है अर्जुन जो है पार्थो सखा पार्थो सखा मतलब पार्थो तो अर्जुन ही है और उसका जो सखा कृष्ण को ये प्रश्न रखे ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है समाज में ये इसका प्रचार होना चाहिए अथक केनो नयुक्त यम पापन चरती कैसे कैसे आदमी पाप कर देते हैं कैसे कैसे आदमी पाप में लग जाते हैं अथो के नजुक्त है कौन ऐसा है जो जीवों को धक्का लगा के पाप में नियोजित करता है एंगेज करता है पाप कर कौन है ऐसा ऐसा प्रश्न उठा था भगवान ने एकदम इसका क्लियर उत्तर दिया जिंदगी में याद रखना किसी को दोष नहीं देना काम ऐशो क्रोध एषो रजो गुण समी न मे इसी को ही बोईरी अर्थात शत्रु मनो किसको तुम्हारा अंदर में ये काम है तुम्हारा अंदर ये क्रोध है ये सब ये काम क्रोध जो है महाराज हमारा जिंदगी में आया कैसे ये भी आया आपका पूर्व संस्कार के अनुसार या हमको करने का कुछ? हमारा कुछ करने का नहीं है आप पूर्व जन्म में जो क्रियाक्रम किए हो उसी के उसी के मुताबिक आपका जो वर्तमान जो अवस्था अंतोकरण का गठन हुआ अंतोकरण का गठन के बारे में हम पहले ही बताया था क्या अंतोकरण का गठन मौन बुद्धि चित्त चित्तो ये और इसका जो शुद्धि है अगर सोचो कि महाराज हम जल्दी काम को से हमारा रिहा हो जाए मुक्ति हो जाए तो ये संभव है एकमात्र मांश गुरु वैष्णव का चरण रज अपना मस्तक पे लगा बस यही मेडिसिन है इसे बोला जे जितना भी जितना भी तुम्हारा प्राश्चित का विधान बताया गया है जितना भी प्राश्चित्व का जितना सारे विधान बताया गया है लेकिन इतना सुंदर प्रायश्चित्व तो नहीं है न तथा ही अगवान राजन पुएत तो तप आदि यथा कृष्णार्पित तो प्राण तत्पुरुष निशे वया तपस्या आदि के द्वारा तुम्हारा हृदय का मानजन थोड़ा बहुत होएगा हुए। ये होना संभव है कि तपस्या के द्वारा बहु ऋषि बहुत कुछ किए है लेकिन यह फाइनल नहीं है जब तक शुद्ध नाम हृदय में उदित हो जाए जब तक ना उदय उद, उदित हो जाए तब तक कोई शांति नहीं मुश्किल है एक उदाहरण दे दे उदाहरण दे दे क्यों गौड़ीय सिद्धांत का विचार सुन रहे हो विचार करके देखना वैशिष्ट्य मुनि से देखकर विश्वमित्र मुनि आदि सब सब अपना जो जिंदगी है जो जो जो दिखाया उसमें बहुत सारे गड़बड़ी हो गया लेकिन फिर भी हम दोष दर्शन नहीं करने हम दोष दो, हम दर्शन करते हुए हरिनाम को हंड्रेड परसेंट आश्रय नहीं किया कभी भी इसका मुसीबत आए आ सकता जैसे वैशिष्ट मुनि का मुसीबत आया उसका संग हो गया मैनो का का ये का वो का लेकिन एक बात बोलो ये इतना सारे ऋषि है एक एक करके उदाहरण दो एक, एक कुछ ना कुछ लेकिन कभी आप आपका हिम्मत है तो दिखा हो कि चौतन्य महाप्रभु का किसी पार्षद है हरिदास ठाकुर का दिखा पतन ये लोगों का तो ये जो ये मन ऋषि है इसका पतन नहीं है ये तो आग जैसा है तपस्या तो करते रहते कुछ नहीं होता ये हम इसलिए उठाया कि दिखाने के लिए प्रमाण कॉमपेरेटिव स्टेटमेंट जे ऋषि मुनियो का जिंदगी में कुछ ना कुछ हुआ वो भी उसका दोष नहीं आग आग जलते हुए आग उसमें कुछ भी दोष पर्स करे जल के राग हो जाए वो तुम्हारा माफी नहीं है दुबला जी दुर्बल कुछ नहीं होता वो हाँ वो बात को हम नहीं उठाया वो तो उन लोगों का चरण में, में मेरा दंडवध है ही है ले मैं ये बात को इसलिए उठाया कई आप दिखाओ मेरे को हरिदास ठाकुर का जिंदगी में जितना परीक्षा हुआ तुम्हारा जिंदगी में हुआ हरिदास ठाकुर का जिंदगी में जितना परीक्षा हुआ पहले तो लक्ष्य लोख्य परीक्षा लिया वो तो छोड़ो उसका बात छोड़ दे शाक्षात माया देवी जन माया जिसका माया के द्वारा सारा जगत एकदम पागल हो गया वो माया देवी स्वयं आई थी जब फुलिया में हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे गुफा पे साक्षात माया देवी दुर्गा आई थी आके बहुत कुछ किया अंतिम में कुछ करने से सका बाद में दंडवत होके बोला हमको हरिनाम दे दो आप किए नाम आचार्य हमारा कहने का मतलब है जिनके जिंदगी में हरिनाम सिद्ध हो गया मतलब वास्तव शुद्ध हरिनाम उदय हुआ नाम के द्वारा नाम का अंदर नामेर नाम नाम जो है नाम हो नाम जो है वो सबसे ऊंचा भजन है क्योंकि नाम भजन का अंदर में सारे भजन छुपा हुआ है भगवान का नाम जो है इसका अंदर में रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट सारे प्रथम हम नाम शुद्ध अंतकरण अपेक्ष है शुद्धे चौंतक करणे रूप सुवन तद उदय जुग्यता भवती इत्यादि सही बात का विचार है सम्मिति रूपे गुणानंश प्रण संपद्धते इत्यादि श्लोक है सुंदर ग्रेजुअली होगा पहले नाम को लाओ नाम ही आ रहा जब शुद्ध नाम उदय हो जाए जिस महात्मा का जिंदगी में नाम नाम परिपूर्ण कृपा कर दिया जिसके जिंदगी में हरिनाम जिस संत महात्मा को पूरा कृपा कर दिया किसी का हिम्मत नहीं है उसका जिंदगी को नुकसान करे उसका जिंदगी का अंदर कुछ हो जाए संभव नहीं यद ब्रह्म साक्षात कितने शयापी बिना समय बिना न भोगी अपैत नाम स्पुर न तत्व परब्ध ये सब श्लोक है सुंदर विचार करोगे यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठ बिना सुमयात बिना न भोगोई अपैति नाम स्पुर न तत्व परब्ध कर्मे तिरौत वेद काल सुबह में चर्चा करेंगे इस विषय में जल्दी अनजाना पड़े हमारा सामने तो घड़ी चल रहा है घोड़ा कमा भी क्या करे और देखो इधर विचार बताया कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जम सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी उठाया था बात को उसका बाद सुखदेव गोस्वामी बोले वो जमराज का जो पार्षद है ये पार्षदों को हमारा ये विष्णु पार्षद क्वेश्चन किए उसके बाद उसके बाद ये सब क्वेश्चन आंसर आए जम वो धर्म राजस्वी जो निर्देश कार्य हो गया विचार अभी जुम्दूत। ये जो सब कहते हुए इधर आया विचार करते करते जोदूत क्या दे दे दुनिया में तो ऐसा कोई बात बाकी आदमी नहीं है जो न ही कश्चित खनमूष तिष्ट अकर्मकृत कार्य ही अवसहा कर्म गुण गुण गुनगी सभा बी को बलार्म जो जो क्रिया क्रियाक्रम में लगे हुए वो कौन आपको एंगेज किया जिस सारे आदमी जो धागा दोरी कर रहे है, कौन इसको एक काम में एंगेज किया उसका तो अभिमान है डू आर सि हम हम करता है करता हम इतनी मान न यही तो बंधन का कारण क्या है यही तो कारण है कर्ता अहम इति मन्नतें और क्या कारण है बोलो कर्ता अहम इति मन्नते यही तो कारण है लेकिन गीता में बोला प्रकृतिक क्रियामाना निगुण को अवस तुम्हारा जो संस्कार का अनुजार वर्तमान अवस्था जो है इसका उपाय सतुरा जो त्युन का प्रभाव चल रहा ये प्रभाव तुम्हारा ऊपर इतना असर फेंक रहा है फिर आसर फेंक रहा है कि उसके मुताबिक तुम्हारा चलन बलन चलना बोलना सब कुछ इसी का मुता प्रकृतिक क्रिया माननी प्रकृति तुमको नचा रही है प्रकृति क्रिया माननी गुण और कौम अवस अवश विवश जैसे लगता है कि इच्छा नहीं कि विवश इच्छा नहीं लेकिन वो क्रियाक्रम हो जाए इसका मतलब है विवश तो प्रकृति की अमानानी गुणों को अवस हा। हाँ। लेकिन सब आदमी का अंदर सबका अंदर में ये अभिमान है मैं करता हूं कर्ता का था राम ठाकुर जी स्वयं का कर्ता कौन है ठाकुर जी स्वयं है। राम मतलब बलराम भी दो पकड़ो कि यह तुलसीदास की बात है ये इसको राम एक ही बात है कोई बात नहीं करता कर राम कराता है राम करता भी राम ही है बड़ा बड़ा विचार है सुंदर सुंदर और सबका अंदर में ये अभिमान है जो हम करता है और साधु बन के भी अभिमान का जो प्रभाव है इसे इसका मुक्ति नहीं है ऐसा ऐसा साधु है बोले महाराज हम किसी से कुछ नहीं मांगते बोलते हैं अब फिर उल्टा करके क्या करते हैं उल्टा करके मांगते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हमको तो ऐसा बोलते नहीं उसका मांगने का जो तरीका है उसका जो मांगने का तरीका है बहुत बहुत चालू है वो मांगते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं मांगते नहीं बोले महाराज हम तो कोई मांगते नहीं हम मांगते नहीं है तो यह तो मांगना ही हुआ अयोध्या के रास्ते में एक साधु बैठा हुआ है बड़ा निस्किचन मन के बैठा हुआ है और एक डब्बा रखा भिक्खा का सुंदर पात्र रखा ये रखा वो रखा बखे और ऐसा बोल रहा है जिस चीज का जरूरी है उस चीज को चिल्ला चिल्ला के राम जी का नाम लेके बोल रहे ये मायावादी का लक्षण है ये भक्त नहीं है और बोल रहे है कि हम हम किसी से कुछ मांगता नहीं और कैसे मांगने का कैसा तरीका है हे राम जी हैं केजी भर आटा दिलाए दे हे राम जी पुआ भर घी पुआ भर घी दिलाए दे किसी से राम जी किसी के द्वारा हमको एक केजी आटा दिला दे किसी के द्वारा मेरे को पुआ भर घी दिला दे ओला हम कुछ मांगता नहीं हे राम जी थोड़ा किसी से केजी भर आटा दिला दे किसी से पुआब और घी दिला दे ऐसा करके मांगता है अब बोला हम कुछ मांगता नहीं सब तो राम जी से मांगता है राम जी करता कारेता राम सबकी दाता राम है और जगह ना करे चौ नौकरी पंछी ना करे काम सबकी दाता राम सबके दाता तो राम ही है छोटा सा एक पंछी है इतना चिड़िया इतना छोटा वो नक्षत्र के ऊपर से पानी जब तक ना गिरे वो पिएगा नहीं ठाकुर जी का कितना करुणा है उतना छोटा सा पंछी है उसका मुंह पे वो थोड़ा सा बूंद पानी दे दे के उसको रक्षा करता है कितना करुणा में है ठाकुर जी का करुणा कितना है किसी ने अगर चिंता करने बैठे तो पागल बन जाए हर हालत में भजन करना ही है अगर आदमी है तो छूटेगा कैसे ठाकुर जी का कितना कोरोना है देखो तो करता करता राम साक्षात ठाकुर जी है कराने वाला राम है करने वाला भी राम है लेकिन हमारा अंदर में वृथा अभिमान जो है हम करता डुअर् करता अहम इति मन्नते यही बंधन का फांसी का फंदा बन गया क्या करे और इधर विचार करते करते विष्णु दो ने बताया कि देखो हम तो संक्षेप में कह रहे हैं कि उपाय भी नहीं है समय नहीं है जिसका जवान पे साक्षात भगवान का पवित्र नाम उदित उदय हुआ तो वो नाम उदय होने से साथ क्या है उसका कोई पाप रहता है क्या अभी श्लोक बताया था ना रूप से बात का यद् यद्रह्माद बिना न भोगई अपेतिफुरणे नीरो वेद एक हरिनाम का आभाष हो जाए नाम तो होना संभव नहीं गुरुचरण आश्रय करो सदुरु सद्गुरुचरण आश्रय करो बिना गुरु भवन निधि तरई न कोई राम किपा विनु सुलभ न सु गुरु मिला गुरु अगर जिंदगी में मिले वो भी ठाकुर जी का कृपा है साधु संग मिले जिसके द्वारा हमारा जिंदगी में गुरुचरण आश्रय करने का अनुभव हो जाए या हमको गुरुचरण आशा करनी चाहिए ये भी अनुभव दिला जो अनुभव दिलाने वाला जो साधु संत है इसका भी संग राम किपा बिनु सुलभ न सोई बीनु सत्संग तरई न कोई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संग के बिना कोई पार हो गया कोई शास्त्र में कोई प्रमाण है ही नहीं और तमाम विचार करके देखना इसमें ठाकुर जी का ही कृपा है ठाकुर जी कृपा करके सत्संग दिलाते हैं ठाकुर जी कृपा करके गुरु रूप पकड़ करके सामने आते हैं ठाकुर जी दीख्या देते हैं ठाकुर जी तो गुरु गुरु और साक्षात गुरु और हरी तो अलग नहीं एक ही है और ठाकुर जी ये सब गारंटी दे के बताए ना पूरा आचार्यो माम बिजानिया क्या सोच रहे हो आचार्यो माम बिजानिया हाम ही आचार्य क्या क्या उल्टा सोच रहे हो मायावादी का माफिक मायावादी लोग हैं ऐसा सुंदर गुरु गुरु गुरु गुरु बोलते है गुरु तो कुछ जानते ही नहीं दिन भर खाली गुरु गुरु की गुरु क्या है बोलो कुछ जान गुरु जी का चप्पल है दरवाजे का संदेह पड़ा हुआ किसी वो पंजाब का किसी मैया ने उसको पहन के बाथरूम में चला गया बोले गुरु जी का चप्पल वो आके बोला तो क्या हुआ गुरुजी जी का चप्पल दे देंगे ये तो गुरु भक्ति है गुरु जी तो, क्या हुआ हम तो दे देंगे क्या है? कुछ समाज में अव्यवस्था फैले आइडिया नहीं एक बात बोलने वाले गुरु तत् तो, तो क्या बता ये हमारा गुरु ये तुम्हारा गुरु तुम ये बोल रहे हम ये ये लड़ाई में लगे हुए अंधतमहा प्रविशन थी ते लोग जो है अंधतमो में प्रविष्ट एक ऐसे तो अंधतमों में है ही है और ज्यादा करके नीचे जा रहे आ लड़ाई गुरु तत्व वैष्णव तो कोई ज्ञान नहीं है लड़ाई करो इस महाराज को हटाओ इस महाराज जो भी है हम दुखी हैं इस बात को और जो जी जो है बताया गया देखो जिसका जवान पे हरिणाम उदित हुआ तो निष्कृति उसका जो प्राश्चित्व है प्रायश्चित्व कुछ कुछ शेष रह गया क्या कुछ बाकी रह गया निष्कृतरुदीतवादिस्तु यथा हर पदा हृतुतम श्लोक गुणोपो गुणोपोल बोले देखो जमदूत हे जमदूत मनुआदि ब्रह्मवादि मुनिग ये निर्णय किया हम तो जब भागवत कथा शुरू किया था इसके चार पांच दिन बाद हमने ये तत्व को उठाया था याद है आपको सुखदेव गोस्वामी जी का सामने परीक्षित महाराज का क्वेश्चन जो है याद है आपका दो कई बार हम कह चुके दो दो बार या तीन बार हो सके अथो पृछामि संसिदिम जोगिनाम स परम गुरुम पुरुष सेह य्यम नियमान स्व मरणशील आदमियों के लिए क्या करनी चाहिए जब हमारा मौत का कोई गारंटी है ही नहीं हमारा जिंदगी में हमारा आयु कितना शेष है ड्यू कितना है यह हम नहीं जानते तो काय को रिक्स ले रहे हो तुम जो रिक्स रिक्स ले रहे हो तुम्हारा जिंदगी को ठिकाना है नहीं स्टेबिलिटी नहीं है है ना जब जिंदगी का कोई ठिकाना है नहीं तो तुम क्यों कमा कर टाइम खराब कराओ टाइम खराब कर रहे हो टाइम इज गोइंग बट यू आर प्लेइंग समय जा रहा है और खेल रहे हो जानकारी नहीं है कि पीछे मौत खड़ा है पीछे मौत खड़ा है ये जो परीक्षित महाराज ने एक्ट इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है ये साधारण क्वेश्चन नहीं है अब एक क्वेश्चन का आवाज परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या उत्तर दिया यही तो उत्तर दिया जो जमराज जी जोराज जोराज जी का जो पार्षद है इन लोगों का सामने जो युक्ति है ये तो आया परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव जी तो यही बोला था जितना सारे मुनी ऋषि है संत समाज है सबका निर्णय है हरे नाम हो हरे नाम हरे कीर्तनम हरे नामानि कीर्तन भगवान का नाम का कीर्तन करो ये निर्णय करके बताए ये तो निर्णय करके बताया था और यहां भी ये कह रहे कि देखो जितना सारे मोनुवादि ब्रह्मवादी मुनिगण जो है व्रतादि ब्रत, रूप प्रायश्चित सकल अनुष्ठान जो अगर करे तो इसके द्वारा चरम प्रभुत्व परम प्रभुत्व हो ही नहीं सकता होना संभव नहीं इतना विशुद्ध हो नहीं पाएगा विशुद्ध मतलब विशुद्ध मतलब विशेष रूपेण शुद्ध विशुद्ध शुद्ध हो सके शुद्ध हो सके मन प्राश्चित्व किया तप किया व्रत किया सीख है उसमें शुद्ध हो जाए लेकिन विशुद्ध होना हो संभव जोगी नाम निपुन निर्णित हरे नामानुकीर्तनम जोगी के द्वारा हे राजन ये सब मिलके निर्णय करके यही सिद्धांत तो दिखाया कि तमाम दुनिया का शास्त्रों को विचार करो यही सिद्धांत तो आए, आएगा अल्टीमेट यही तो डिसीजन आएगा ना सिद्धांत तो आएगा और नाम उच्चारण के द्वारा हरिनाम के द्वारा जितना विशुद्धि विशुद्धि हो सकता है चांद्रायन आदि व्रतो जो है इत्यादि कृच्छ सब के द्वारा उतना विशुद्ध हो नहीं पाओगे क्योंकि पाप का जो मूल का विनाश उत्पाटन संभव नहीं पाप का ठीक है पाप चले जाए कौन सी बड़ा बात है लेकिन पाप का मूल का उत्पाटन पाप का जो वृत्ति है उसके उसको उखाड़ के फेंक दो वहा ये संभव होगा कभी संभव है होगा नहीं इसलिए तो बोला तो प्रायश्चित तो कैसे हो सके प्रायश्चित तो कैसे हो सके प्रायश्चित अथो कथम प्राश्चित कैसे प्रायश्चित तो कैसे हो सके ये तो हमको दिखता ही नहीं कोई रास्ता ये सब युक्ति दिखाए इसके बाद जो है हरिनाम का जो महिमा है विष्णुदूत कह रहे हैं इस विषय पर चर्चा होगा समय जा रहा है सांकेतम परिहासम पास्तोवम हिरणमे वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अग हरणम विदु के संकेत के द्वारा परिहास के द्वारा किसी भी हालत किसी ने अगर ठाकुर जी को गाली दे दिया गाली देने के टाइम में कृष्ण का नाम लिया तो भी मंगल हो जाएगा ऐसा ठाकुर जी अभी वैकुंठ नाम ग्रहणम अशिषौरणम विदु और जितना भी पाप है तमाम पाप का यही सबसे बड़ा प्राश्चित्व तो हरिनाम लेना लेकिन इसमें एक बात है शुद्ध हरिनाम नामाभास, नामाभासमराध तीनों को विषय में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर दे चैतन्य चौथा में एक विचार है उसको ऊपर बहुत तर्क होता है मतलब भले चैतन्य चौथा मित्र में यह विषय है दीखा पुरस्कार विधि अपेक्षा ना करे दीखा पुरस्त भी कोई दरकार नहीं है हरिणाम के तरह सब बस इसी के अब लड़ाई हो जाए महाराज आप क्यों बोल रहे हैं वो पानी नहीं दे सके उसका तो नाम हो गया हम किसका साथ पागल का साथ बात करें किसका साथ बात करें बोलो ये जो ध्यान से सुनो ये सब सिद्धांत तो चर्चा नहीं होगा हाँ ये दो, दो एक श्लोक हम दो तीन बार बताया शायद जो नीचा खानदान का जो है एकदम नीचा का सौ दो सो सबनाय कल्पते है ना जिसका जबान पे हरिनाम आया वो जोग करने का लायक हो जाए तब इसका ऊपर तो लड़ाई हो जाएगा बरम वो तो हरिनाम ले रहा है वो तो क्या विचार करोगे फिर कोई तो सुनेगा नहीं समय नहीं है नो no टाइम कुछ बोलो हरिकथा का वाह समय कहा है तो सरिकथा का यही माया है प्रोपाज़ी ने बोला <laughs> इसी को बोलता है माया माया किसी को बोलता है सकल का समो तुम्हारे एक देवी मैया का भजन करने वाले वो लिखा था हम इस ए, ये लाइन को हम इज्जत देते बाकी जो दूसरा है वो पूरा सिद्धांत तो विरोध हम सकल काजेर पाई है समो तुम्हारे भोजीते पाई ना ये लाइन ठीक है बाकी दूसरा लाइन जो है पूरा बेकार कोई काम का नहीं सिद्धांत विरोध है ए लाइन तो हमको बहुत अच्छा लगा ठीक है कोई बात नहीं इसमें जो बात है सौद उपी सवनाय कल्पते इसमें विचार दिखाया स्वामी लोगों ने जे ये जो है हरिणाम लेने का साथ साथ इसका जो है अवस्था जो है बहुत ऊंचा हो गया ठीक है अभी दुर्जाति अभी ध्यान से सुनना नीचा खानदान का है चांडा फिर भी वो हरिनाम अगर ले तो उसका शुद्धि हुई है। ठीक है पवित्र हरिनाम लेने का साथ पवित्र लेकिन हरिनाम लेने का साथ साथ जो पवित्र हो गया उसको जगों में बैठा दोगे क्या है गोस्वामी लोगों ने विचार दिया आप क्या सोचते हो गोस्वामी लोगों ने विचार दिखाया कि देखो जैसे आप सोचते हो कि ब्राह्मण कुल का है आप जोर जबरस्ती बोल रहे ठीक है आप मान लिया ब्राह्मण कुल का है तो ब्राह्मण कुल का अगर है अगर हम मान लिया हां ब्राह्मण कुल का है ब्राह्मण कुल का कोई लड़का अगर है वो ब्राह्मण कुल का अगर कोई लड़का है ब्राह्मण कुल का अगर कोई लड़का है ब्राह्मण कुल का अगर कोई लड़का है तो उसको भी जब तक सावित्री ये जो है आपका जनई जब तक ना दिया जाए तब तो तक तो वो शालिग्राम शिला पूजन का अधिकारी नहीं बनता ध्यान दिया किस बात कितना सुंदर सिद्धांत तो है जैसे ब्राह्मण का खानदान में पैदा होने वाला आदमी को भी ब्राह्मण नहीं माना जाता है जन्मना जाति शुद्धो संस्कार दिजो भवेद यही तो बात है जन्म जो होता है शुद्धों की होता है कोई भी हो संस्कार दीजो भवे ये बात का ऊपर पूरा सिद्धांत तो है जब तक उसका आठ साल का उम्र में या बारह साल का तो बारह साल तक उसको जब तक ये सावित्री नहीं मिला जब तक नहीं मिला तो वो पूजन करने का अधिकारी नहीं है है अधिकारी नहीं है ब्राह्मण का लड़का आप बोलते हो फिर भी वो अधिकार नहीं है ठाकुर जी का मंदिर का अंदर जाना कुछ कर क्योंकि उसका सावित्र संस्कार हुआ नहीं तो सौपी सबना इसमें भी यह विचार रखना वो तो पवित्र हो गया अब नीचा कुल में खानदान होने का जो दोष है नीचा कुल में खानदान होने का बाद जो दोष है नीचा कुल में आदमी क्यों आविर्भाव होता है ये जो नीचा खानदान में आविर्भाव होना ये भी पूर्व जन्म का पाप है फिर भी चलो कोई बात नहीं लेकिन ये जो जन्म हुआ जन्म का बाद उसका जो जवान पे हरिनाम आया वो पवित्र हो गया ओके लेकिन फिर भी वो अभी जब तक उसका संस्कार ना हो जाए तब तक वो सौ सबनाए कलपते होगा हो नहीं जग करने के लिए बैठाया नहीं जाएगा समझा बेना बात बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत तो है ऐसा विचार है तो ये जो दिखा पुरस्करण विधि अपेक्षा ना करे जीवा स्पर्शे आचंड ले उद्धारे जीवा स्पर्श किया फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा हरिनाम तुम्हारा जवान को स्पर्श किया कि नहीं बोलो सालगाम पकड़ के बोलो उदय हुआ वास्तव हरिनाम उदय हुआ का चैतन्य आप ऐसे विचार बताया कोई चर्चा करता नहीं क्योंकि सब चर्चा करने जाए तो अपना पोल पोटी खुल जाए हमारा नेकेट रूप आ जाएगा सामने बोलेगा नहीं ये सब क्या खमा दरकार जो चल रहा है चलने दे ये सब चर्चा नहीं करे पहले होता था केशव गुस् महाराज के टाइम पे बामन गुस्सी महाराज भी किए हैरान का ये सब वैष्णव आजकल कुछ नहीं चर्चा तो हरिनाम जो है हरिनाम हृदय हरिनाम अगर जवान पे आया क्योंकि महाप्रभु बोले वैष्णव कौन है पूछा था ना कौन हां बोले कौन पूछा सत्तराज खान आदि जो है कुलिन बोलता ही नहीं हां ना बोलना चाहिए ना महाप्रभु के साथ तीन बार तीन साल तीन क्वेश्चन किया प्रभु वैष्णव कैसे समझे एक साल एक उत्तर दिया दूसरे साल दूसरे उत्तर दिया तीसरे साल तीस किस्म का उत्तर तीनों साल अलग अलग करके एक कृष्ण नाम जार जीव भाए देखोगे देखो वो वैष्णव है जरूर उसको एक कृष्ण नाम एक कृष्ण नाम और हरिदास ठाकुर कितना सुंदर युक्ति दिया गौड़ियों सिद्धांत तो सुनो हरिदास ठाकुर का साथ महाप्रभु मजा कर रहा है इष्ट गोष्टी तो हरिदास कलिकाल बड़ा भयंकर है ऐसे कैसे जीवों का उद्धार होगा प्रभु आप चिंता मत करो आपका नाम है ना नाम से हो जाएगा नाम से हो जाएगा और जो मुस्लिम लोग है उसका कैसे होगा वो तो नाम नहीं लेगा प्रभु वो भी नाम लेगा हाराम बोल के नाम लेगा हाराम हराम बोलता है ना वो तो कम से कम हराम बोलता है वो बोलते वो जो हराम बोले वो हा उसका वाल। राम ये दोनों है अनजाने में बोल रहा है फिर वो नामाभास हो जाएगा वो भी मुक्ति होगा हाराम हराम हा खोर बोल रहे है ना <laughs> हरिदास ना, को ना। बोल रहा है हरिदास ये नाम के द्वारा पाप ताप जो चलाए था कैसे है नामाभास में हरिदास बोला ठाकुर जी सुनो बात ये है कि जब जंगली जानवर इधर उधर घूमते हैं जंगले घूमते हैं ना शाम झल जाए जब रात हो जाए सूरज अस्त जाए उसके बाद जंतु जानवर जो है थोड़ा उसको तुम्हारा पास घड़ी है ना ऐसा देखते हो वो लोगों का घड़ी इधर है इतना परफेक्ट विचार है हमने ब्रजोधन में ब्रजोधाम में जा भजन तो नहीं किया ब्रजोधन में था बहुत दिन बहुत दिन ये जो आपका जो मयूर है ये हमको चगा कोई एलम का जरूरी है नहीं ठीक तीन बजे क्या करके चिल्लाएगा कैसा ऐलर्म है, है भाई वो समझ जाता है अभी तीन बज गया तीन साढ़े तीन बाबा लोगों को सब जगाते मयूर और आपका इधर गांव गांव में जो मोरोग है मोरोग है ना मोरोग मुर्गी ये सब है वो सब भी थोड़ा बहुत कथा है लेकिन मयूर बहुत मयूर बहुत तगड़ा उसका जो चिल्लाना है ना बहुत अच्छा लगता है सुंदर एकदम सुबह में तीन बाजने का साथ साथ एकदम अलार्म लगा दिया हो गया भजन में बैठ जाओ हे तीन बजे आप बैठो क्या कर रहे हो ऐसा बैठा दे इतना सुंदर है तो हरिदास ठाकुर जी ने बताया हरिदास ठाकुर जो है हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि देखो ठाकुर जी जब अरुणोदय होने का समय आ रहा है तो सारे जंगली जानवर जो है वो भागता है सब भागता है बोले अभी सुबह होने वाला है हरिदास ठाकुर बताए जैसे सुबह होने का साथ साथ ही पूरा जंगली जानवर सब भाग भागता है बोले, आप भागो सूरज उठेगा अब हमारा राज नहीं चलेगा इधर अब चलो भागो जंगल में चलागी हरिदास ठाकुर बोले ठाकुर जी आपका नाम का तो महिमा कहना ही क्या है नाम का जो आभाष है नामाभास का साथ साथ जितना सारे पाप है सब जब हरिनाम नहीं हो रहा है हृदय में पाप आ रहा है बार बार घूम घूम के चंचल हो रहा है तो महाप्रभु जी ने सिखाया घर में बैठकर ऐसा कर ताली दे के हरिनाम करो हरे कृष्ण हरे ताली देने से जैसे पंछी जो है डाल पे अह भग जाता है महाप्रभु जी ने सिखाया बैठ के ऐसा करके हरिनाम करो तो चंचल मन पशु और ध्यान करने बैठे तो उल्टा फल हो जाएगा धन कर सकोगे चंचल मन है प्राणायाम तो नहीं कर सकोगे जो भी है हरिनाम आए तो अच्छा है तो इसके द्वारा हरिदास ठाकुर के द्वारा जो सिद्धांत तो विचार है महाप्रभु को बहुत पसंद आया बोले हाँ यही परफेक्ट विचार है अब कोई विचार है नहीं इतना सुंदर विचार और संकेत सांकेतम परिहासम वास्तुभम हिरणमे वा बैकुंठ नाम किसी भी हालत से अब ले लो तो उसका मंगल अब महाप्रभु का साथ साथ सब हो जाता है दीक्षा पुरस्कार दीदी अपेक्षा न कर इसका ऊपर नितानंद बाबू का विवाह का ऊपर एक पखंडी ने उल्टा सीधा बोला उसको जवाब दिया तो सात प्रतिवाद का किताब मिले बाकी आर्टिकल तो छोड़ दो सिर्फ सात प्रतिवाद का किताब के एक का बा एक का बात। उसको एकदम स्तब्ध करने के लिए चुप कराने के पूरा नित्यानंदू का आपका हाथ में आया था मालूम नहीं देवानंद गोरी मतलब तो बहुत हाँ उसमें ही विचार दिया था वास्तविक अगर वास्तविक अगर शुद्ध हरिनाम अगर आपका जवान आए तो इसमें कोई शक नहीं हरिनाम के द्वारा सब हो जाए लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा आचार्य जो है संबंध ग आचार्य जो इन्होंने बार बार बोला दीखा का जरूरी है गुरु गोष्ठे गोष्ठा लय सुने भू सुर ग्री नाम है ना समंतरे जो नाम दिया है गुरुजी नाम जो है सबको ऊपर ध्यान देना दिखा जरूरी है अब ये दोनों में कैसे लड़ाई हो गया ये दोनों में लड़ाई लगेगा ना दो सिद्धांत तो कैसे कैसे आपको ए, ए, दो सिद्धांतों को विचार कैसे करोगे रघुनाथ गोसाई बोले शास्त्रों का पूरा विचार है बिना दीक्षा वास्तविक दीक्षा दिखावा दीक्षा नहीं ये बात को हम ने बताया लौकिक दीक्षा और वास्तव दीक्षा एक नहीं ये बात को हम पहले ही बताए चाहे लड़ाई हो जाए कुछ भी हो जाए हम डरते नहीं ये बात को ध्यान देना वास्तव दीखा और तथाकथित दीक्षा दिखावा दिखा, दिखा।, दिखा, दिखा। दोनों एक नहीं वास्तव दीखा हो जाए ये ठीक है वास्तव दीखा होने का बाद उसका अधिकार होगा धीरे धीरे भजन करते करते अधिकार तो आ जाएगा लेकिन वास्तविक तो हुआ नहीं एक हमारा गुरु वो है कुछ नहीं होगा ध्यान से सुनना शास्त्रो कभी हम आपको चीटिंग करने के लिए बैठा नहीं जो सत्य है सत्य बात को बताएंगे <coughs> इधर बताया गया जो जब शुद्ध नाम जवान भी आए तब तो एकदम मालामाल हो जाओगे एक कृष्ण नाम का संकेत जो सं, जो नाम का आभाष इसके सारे पाप चला जाए एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप करे कृष्ण नाम लोही प्रेम उदय अरे बाप रे बाप क्या सिद्धांत तो है चिंता है। तो फिर हम क्या विचार करेंगे हरि नाम लिया है पूरा एक एक सोसाइटी में चल रहा है हमको अफसोस होता है क्या साफ लड़ाई झुड़ाई दुख की बात है कोई विचार नहीं मारसी गुरु बग्र का सिद्धांतों को काट के फेंक दिया अपना अपना सिद्धांत तो बोल रहा है सब लड़ाई हो रहा है क्या करें बोलो भक्तिबीन ठाकुर जी ने इसका समाधान किए सुंदर भक्तिबीन ठाकुर इसका समाधान किए कोई सुनता नहीं सुनो ध्यान से भक्तिबीन ठाकुर जी ने बताए नाम का दारा सब कुछ सुविधा हो जाएगा यहां तक कि कृष्ण प्रेम तक प्राप्ति हो जाएगी 100 परसेंट गारंटी बट इस बात पर 100 परसेंट गारंटी है भक्ति में ठगुर जी ने बताया बट इसमें एक बात है लेकिन वो लेकिन क्या है <coughs> बोलिए ये जो लेकिन है इसमें एक बात है एक क्या है बोले जो व्यक्ति का पूर्व संस्कार का इतना ऊंचा सगा है इतना ऊंचा उसका पूर्व संस्कार है इतना ऊंचा मतलब पूर्व जन्म में उसका बहुत कुछ हो गया वो इतना विश्वास नाम पे हंड्रेड हंड्रेड परसेंट विश्वास हरिनाम एक सौ प्रतिशत हरि नाम का साथ स्वयं हरि है जिसका हृदय में ऐसा हंड्रेड परसेंट विश्वास है उसको दिखा का जरूर नहीं आओ लेके आओ 100 परसेंट विश्वास हरिनामी हरि है जिसका हृदय में विश्वास पैदा हो गया पूर्व संस्कार के अनुसार उसको आर दिखा का जरूरी है नहीं दिखा हो गया हरिनामी दिखा हरिनामी पूर्व चरण हरिनामी सब कुछ ये सिद्धांत तो हुआ गुप्त सिद्धांत तो। लेकिन जब तक ये ना हो तब तक क्या है ये सब ऑर्डिनरी सब आदमी के लिए क्या करोगे बोले सबका लिए दिक्खा विदन इट्स ए मास्ट धान हड्रेड 100% दिक्खा लेना ही चाहिए नहीं तो होगा नहीं। क्यों हरिनाम चिन्मा वस्तु है हरिनाम और हरी और गायत्री मंत्र जो है आपको जो गुरु गायत्री आदि इसके द्वारा आपका जो मेटेरियल जगत का साथ जो अटैचमेंट है ध्यान से सुनना जितना सारे जड़ जगत का आदमी सब है इन सब लोगों का जड़ जगत का साथ एकदम अटैचमेंट है टाइट अटैचमेंट इतना टाइट अटैचमेंट है वो जड़ो विषय को अलगा अलगा करने के लिए दूसरा संस्कार पद्धति चाहिए गायत्री मंत्रो जड़ो व्यक्ति को अलगा करके अपराधिक जगत के साथ थोड़ा संबंध बनाने का काम करता है दैट इज फंक्शन ब्रह्म गायत्री गुरु गायत्री आदि गुरु गायत्री तो बड़ा काम का सुंदर तो मेटेरियल आदमी को चिन्मय भाव दिलाने के लिए पहले संस्कार आदि सब जरूर है दसोविद संस्कार तो मामूली दसोविद संस्कार तो है ही है गौरवधान से गौरवधान से लेकर एकदम मौत तक जब जलाएगा आदमी को तब तक दसविद संस्कार ऐसा तो बहुत सारे संस्कार है बहुत सारे संस्कार है ये सब सुनने जाओ तो पागल हो जाओगे बिना संस्कार होता नहीं जन्म जन्म का जो मैल है जन्म जन्म का जो संस्कार है इसको काटने फेंकने के लिए अगर अब अभी हम हरि नाम बोले हरि नाम कह तुम तो हरि नाम करोगे नहीं नाम अपराध करोगे नाम अपराध करोगे अब मैक्सिमम नाम आवास कर दिया ठीक है चलो लेकिन शुद्ध नाम तुम्हारा जवान पे आएगा नहीं जब तक गुरु कृपा ना हो गुरु की पाकर के संस्कार करे और संस्कार का अर्थ क्या है, है, है, है संस्कार का अर्थ क्या है संस्कार का अर्थ क्या है संस्कार का अर्थ क्या है दीक्षा का अर्थ क्या है पूर्व पूर्व जितना भी जन्म है सब जन्म का जितना सारे पाप है इसका संशय संक्ष क्षय मैंने सम्य गुरूपे कर देगा इसका नाम दीखा है दीखा के द्वारा शास्त्रो में ये विचार का ये विचार दिखाया गया कि देखो जन्म जन्म का जो पाप है सब का सब गुरु जी क्या करे आपका सारे जला के खाक कर दें। जब गुरुचरण वास्तव आश्रय हो जाए तो गुरु जी उसका जन्म जन्म का जो पाप है सबको के खाक कर इस सिद्धांतों को और हम चर्चा करेंगे काल पर शुरु काल जे गुरु जी जब किसी को दीक्षा देते हैं उसको तमगुण में अर्थात उसका जो पाप है दुर्जा दुर्जातव उसका जो पाप है उसका जो उसका जो मान जितना सारे उसका अंदर में मैला है उसका जो उसको रखते हुए दीक्षा नहीं देता उसको हटा के दिखा देता है गुरुजी जो सदगुरु हो वो शिष्य का अंदर का जितना सारे पाप है जितना सारे जो कुछ भी है उसको पूरा साफा करके फिर दिखा दे दिखा के द्वारा यही मान्य होता दिव्य ज्ञान यतु दुरियात पापुस्व संक्षयम दिव्य ज्ञान यतो हमारा हमारा दिखा हुआ क्या कौन सी दिखा हुआ तुम्हारा दिव्य ज्ञान नहीं हुआ उठपटंग कर रहे हो तुम बोले हम हमारा गुरुजी जी ओन है तुम्हारा गुरुजी है तुम्हारा दिखा हुआ बोला हाँ हमारा दिखा हुआ बीस साल हो गया हमारा आज कोई बोला चलिस साल हो गया हमारा दिखा हुआ बारा वाह को सुन दो चालीस साल हो गया लेकिन दिखा का जो प्रभाव है कोई भी चीज उसका तो प्रभाव दिखेगा कोई दिखा दिखा का प्रभाव क्या सामान्य कांड ज्ञान नहीं हो रहा है सामान्य कांडोग्यन कॉमन सेंस नहीं हो रहा है तो दिव्य ज्ञान तो दूर की बात है हम प्रतिभा का किताब में लिखा था तुम्हारा कांडोग्यन नहीं हुआ तो दिव्यज्ञान कहां होगा तुम्हारा दिव्य ज्ञान कहां से होगा कांडोग्यन नहीं हुआ कॉमन सेंस इसका भी कमी है तुम्हारा अंदर क्या हो बोलो दिव्य ज्ञान यथो यापयम गुरु जी ये दिखा देते तो जब शिष्य शरणागत हो जाए इसके द्वारा गुरुजी जी उसका अंदर में पाप को क्य कर दे गुरु का क्षमता है सदगुरु का इतना पवड़ है तुम कुछ भी करो उनको पकड़ के एकदम निकल कर निकल दे इतना क्षमता है सदगुरु का इतना प्रभाव है गुरु वैष्णव का जो किसी को अगर सोचे कि इसको हम पार करें किसी बाप का हिम्मत ने इसको रोके अगर मन से सोच ले इसको हम पार करेंगे अगर उल्टा बेईमानी किया फिर भी वो पार करेगा एक जन्म में नहीं तो दूसरा जन्म में पार पार करेगा मुंह जवान से निकल के उसको हम पार करेंगे अचानक अगर हो गया और अगर सिद्धांतों को पकड़ के रखे गुरु जी का चरण वैष्णव का तो उसका तो इसी जन्म में पार हो जाएगा माया तो उस स्पर्श नहीं कर सके जिसको गुरु वैष्णव सामने है पहलदार गुरु जी देख रहे हैं कब किसको माया पकड़ रहा है क्या कर सब दिव्यो दिशी के द्वारा सावधान हो जाता तो माया तो ऐसे भी पकड़ ले किसी को क्या करे लेकिन जब गुरु वैष्णव में 100 परसेंट विश्वास है हरिनाम में 100 परसेंट विश्वास है उसका लिए और दिखा का जरूरी है नहीं दिखा संस्कार क्योंकि उसका हरिनाम के द्वारा ही दिखा आदि सारे हो जाएंगे। लेकिन है विश्वास नहीं है तो ऐसा मत बोल लो कि हरिनाम हो गया सब हो गया हरिनाम के उल्टा सिद्धांत तो बोल रहे हो आप झूठा बोल रहे हो ऐसा उचित नहीं सच्चा बताना चाहिए गुरुवर्गो का सिद्धांत नहीं तो तुम्हारा अपराध लगे तो ऐसा करके देखो अभी विचार आ रहा है कि अजामिल का क्या हुआ अभी इतना सिद्धांत तो आपने बताए ठीक है हम बताए अब अजामिल का जिंदगी में क्या हुआ उसका तो दिखा नहीं हुआ था तो इसका बारे में सिद्धांत तो बताओ क्या हुआ भले महाराज अजामिल का पास अजामिल इतना दिन अपना लड़का को बुला छोटा लड़का का नाम नारायण रखा ए नारायण इधर आ इधर आ ऐसा करते करते खा खा नारायण खा ले नारायण सो ले मेरा साथ चल इधर जाए नारायण नारायण बोलते बोलते उसका नामाभास हुआ था नामाभास के द्वारा तो पाप जाता ही है नामाभास नामपरत क्या है भक्ति में ठाकुर सुंदर बताया कि देखो अगर तुम्हारा जिंदगी में संबंध ज्ञान प्राप्ति का विषय हो गया संबंध ज्ञान प्राप्ति हुआ अब संबंध ज्ञान प्राप्ति के बाद भी आप उल्टा कर रहे हो तो आपका नाम अपराध होगा समाज का जो साधारण आदमी है वो उसका साथ गुरु वैष्णव का ठाकुर जी का संबंध नहीं हुआ वो अगर कभी भी ए नारायण ए कृष्ण कह तो नामाभास हो जाएगा लेकिन तुम दीक्षा लिए हो संबंध इनका प्राप्ति करने का बावजूद तुम उल्टा कर रहे हो अपराध तो तुम्हारा नाम अपराध होगा नामाभास हायकोभु सदा नामा अपराध जगदानंदो का पीमे तो पाठ करना हिम्मत है तो जगतानंदो का पींबे तो पाठ करना सबको सुनाना सब छोड़ो अगर विनिमय गौ जगदानंद का प्रेम विव्रत तो किसी का हिम्मत है वो पढ़े और समझे और जिंदगी में उसका बाद वो आचार जो हो कुछ भी हो उसका बाद होगा जगदानंद प्रेम को मान मान रहा है कि नहीं देखो है गुरार गुरार आमी गुरार आमी बोली ले नहीं चले गुरार आचार गुरार विचार लोई ले फल फले लोग देखा नो गुरा भैया तिलक मात तो धोरी गोपो ने ते अत्याचार धरे चुरी ऐसे देखो गांव गांव में जाओ सब तिलक लगा के मछली खाता है मंगस सब खाता है अत्याचार कर रहा है। अब बोले हम गौरंग भजन करता है आउल बाउल करता बच्चा सहजिया सारे समाज को छा दिया है इससे वैष्णवों का नाम सुनते वैष्णव थू घिना करता क्यों वैष्णवों का नाम लेकर अत्याचार चल रहा है अब आदमी समाज का आदमी का को कोई आइडिया नहीं है वो सोचेगा यही होता वो शब स्त्री लोग रोके लेके रहे मछली मंगसुखाए शरीर में सरसों तेल घुसे इतना अत्याचार इतना होता है बोले हम गौर भजन करता है हाँ ही तो गोर भजन हम क्या गोर भजन करें तुम्ही तो कर रहे हो तो तमाम आदमी का ये ये जो गौर भजन मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं हम लोग गौर भजन कर रहा है ऐसा जो विचार है ये विचार तो सब बोलेगा लेकिन कौन वास्तव गौर भजन करे और कौन ना करे इसका विचार तो होनी चाहिए जब जो संप्रदाय को गौरांग महाप्रभु ने गोहन किया अभी भी इस बात को लोके कि कितना लड़ाई चल रहा है इसका जवाब ठाकुर जी का कृपा से मैंने दिया परम जवा केशो महाराज सारे गुरु का सिद्धांत तो लेके विचार दे दिया अभी भी वो अभी भी लड़ाई बंद नहीं होता मायावादी है वो वैष्णव का बेस में है बोले महाप्रभु माता संप्रदाय को सक्षार नहीं किया तत्ववादी तो तो का उधर गया बोले तुम्हार संप्रदाय तुम्हार संप्रदाय ये ज्ञान और ये कर्म ये द्विचिह है तुम्हारा संप्रदाय में तत्ववादी तो तो जो आचार जो था तब की क्षमाए ये सब विचार तो तो कैसे हम माने के माताचार्य को माताचार संप्रदाय का गौन महाप्रभु ये सब विचार में ये सब विषय में विचार होनी चाहिए सूक्ष्म विचार माताचार्यो का जितना सारे किताब है उपनिषद का व्याख्या भागवत का ऊपर उपनिषद का व्याख्या में पक्का एकदम दिया हुआ है माताचार्यों का विचार है उसमें बिल्कुल शुद्ध भक्ति का विषय है ज्ञान कर्मों का कोई विषय नहीं है लेकिन महाप्रभु जब उधर पहुंचे वो जो तत्ववादी तो आचार्य जो तप का समय महाप्रभु के साथ जिसका दर्शन हुआ वो मादाचार्यो का जो सिद्धांत है उसको छोड़कर नया सिद्धांतों में चल रहा बोल रहा महाचर् ऐसा निर्णय किया ज्ञान कर्मो प्रधान इसीलिए हम मानते हैं जैसे गौरंग महाप्रभु का संप्रदाय हम भजन करता है तुम किसको किसको किसको बोल बोलोगे किसको कैसे समझोगे ये तो बोल रहा है गौरंग महाप्रभ भजन कर रहा है इसको तिलक माला है महाराज ये भी तो कैसे लड़ाई हो जा ऐसे वो जो है जो तत्ववादी आचार्य तब की समय उपस्थित थे वो उसको डायरेक्टली महाप्रभु ने बताए तुम जो अपना मनमानी जो सिद्धांत तो बोल रहे हो ज्ञान कर्मो ये तुम्हारा स्थापन किए तो ये तो ठीक नहीं है वो खामा खा बोल रहा है जब जो माद्वाचार्य जी ने ये निर्णय किया लेकिन हमारा गौड़ी वैष्णव ने गोस्वामी लोगों का विचार देखो एक एक विचार उठाओ उपनिषद का किसी भी जगह ऐसा नहीं है मादाचर्जो ज्ञान और कर्म को प्रदान ना दिया उल्टा मायावाद को खंड विखंड किया माताचार्यों का विषय में सुनोगे तो पागल हो जाओगे इतना पड़ा पावरफुल वायु का अवतार साक्षात हनुमान जी आ, उसका बारे में ऐसा बोल रहा है मादाचार्यों का संप्रदाय हमारा नहीं है क्योंकि वो मादाचार्यों का भी आचार आचरण नहीं लिया सिद्धांत तो। अपना मनमानी व्याख्या कर रहे हैं तो महाप्रभु जब पूछे साधु साधन तक तो बताओ उसमें ज्ञान कर्म स्थापन कर दिया महापोली क्या बात है हा? ऐसा है जो भी है अभी देखो अभी औजामिल का दिखा हुआ कि नहीं ये प्रसंग में आए ओजामिल जी महाराज जो है अभी वो नामाभास हुआ संबंध तो नहीं हुआ था लेकिन नमाभास हुआ नमाभास के द्वारा तो पाप जाता ही है सारे नमास हुआ इसके बाद एक प्रसंग आता है जब जब लड़का को चिल्ला के बुलाया नारायण बोलके जब जोदूतों को देखा डर के मारे चिल्लाया इस समय टीकाकारों ने बताया कि मानो उसका जवान में चिन्मय नाम का थोड़ा बहुत स्पर्श हो गया था कि इतना दिनों से नारायण नारायण बोलते बोलते तो नाम नाम का अभ्यास हो गया थोड़ा नाम का अभ्यास हो गया था अभ्यास होते होते कौन जाने पूर्व संस्कार होगा ब्राह्मण था सालगाम पूजा करता था ठाकुर जी का करुणा है और उसका जवान से चिद चिन्मय नाम का थोड़ा वो स्पर्श हो गया था इसलिए वैकुंठ बरसद नामाभास होने थे वैकुंठ बरसद नहीं आएगा नामावास से ये जो दुम विष्णु आए इस विषय में आसाम का एक कहानी है सुंदर आसाम का सिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाई भोपाल जी से हरिनाम दीक्षा लिए थे पति पत्नी लेकिन भजन का कोई विषय नहीं है अभी जो है बहुत दिन हो गया पत्नी तो भजन करती है लेकिन स्वामी जो है संघ के द्वारा दारू पीना मांस खाना सब कुछ अत्याचार जुआ चू सब कर लेकिन पत्नी जो है धर्म पत्नी स्वामी को बचाने के लिए पत्नी ने स्मी तो हरिनाम का झोला जो है फेंक दिया रख दे वो तो, तो करेगा नहीं पत्नी स्वामी का नाम लेकर वो अलग सा अपना नाम तो है ही है वो झोला जो है पड़ा हुआ उस पर भी नाम करके उसका नाम पे कर रख दे ठाकुर जी उसको बचाओ धर्म पत्नी है अब उसका जो उमर हो गया और तबीयत भी बहुत खराब है तबियत जब बिल्कुल खराब हो गया वो उसका मौत का समय आ गया जब मौत का समय आ गया तो वो देखा जमदूत आ रहा है ऊपर आ गया हाथ डर के मारे एकदम पसीना आ गया पसीना आ गया और चिल्ला के ना जाने किस स्वीकृति के द्वारा जवान से पहुपात बचाओ ऐसा निकल गया जवान से निकल गया प्रोपात का नाम भक्ति सिद्धांत पहुपात बचाओ बस इतना निकल गया साथी साथ ही साथ प्रभुपाद आए पौपाद आके जमदूतों के ऐसा किया रोका जब पौपाद सतुर उन्ता गया आके ऐसा एक घटना नहीं है हमारा वृंदावन में जो गोपीनाथ घेरा है उसमें दक्षिण भारत का दो ब्रह्मचारी दो ब्रह्मचारी दक्षिण भारत का सिलो एक का नाम राघव चैतन्य प्रभु एक ही नाम सुनो इसका ही घटना है और भी दूसरा है इतना ऊंचा कटी का भक्त था क्या आ, तो इधर का आदमी जो है ना बिल्कुल हमारा इच्छा नहीं लगता एक भी आदमी जैसे कॉन्सियसनेस नहीं मिनिमम उधर जो है क्या बोल रहा था अभी बोल गया है गोपीनाथ घेरा पे दो ब्रह्मचारी भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपात का आश्रित बड़ा पावरफुल शिक्षित आदमी है इतना सुंदर अंग्रेजी है उसका आविर्भाव या तिरा भाव तथा मैं हरिकथा भी बोला विदे दक्षिण भारत से लोग आए थे अंग्रेजी में सुंदर बहुत दिन पहले इतना सुंदर है वो नाम का ऊपर एक किताब भी लिखा अनुभव के द्वारा टिवाइन नेम ऐसा बोल के ये जो राघव चैतन्य प्रभु हैं प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं चाहिए बस वही गोपीनाथ गिरा में बैठ के नाम करते थे अरे ऐसा माफी आदमी अगर समाज में जाए कितना हजारों आदमी का मंगल हो जाए सो फ्लुएंस उसका वासा का इतना सिद्धांत तो है लेकिन प्रतिष्ठा आ जाएगा इस डर के मारे वो बैठकर के करते थे अंतिम समय था पहले थोड़ा किया था प्रचार और करते करते एक बूढ़ी मां उसका जो शरीर छूटने वाला है एक बूढ़ी मां एकदम बूढ़ी वो अस्सी साल का उम्र होगा बोले उसका सामने थी और बूढ़ी मां ने बाबा को देखा ऐसा ऐसा कर रहा है सोए हुए बाबा क्या देख रहे हो बाबा कुछ राघव चैतन जी के पूजा बाबा क्या देख रहे हो प्रभुपाद आ गया राधा गोविंद जी आ गया गौरान महापू आ गया देख रहा रहे बस उसके बाद थोड़ा पानी दिया चरना में तो दिया छोड़ दिया सब कितना सुंदर बात है देखो भक्तों भजन करे ठाकुर जी ना आये ये भी कोई संभव है ठाकुर जी क्या पागल है तुम पागल हो हम भजन किया ठाकुर जी दर्शन ना दे हो नहीं सकता ठाकुर जी बेईमान नहीं है कि बदान्यो तो, सूची ठाकुर जी एक भी दिन हमारे शुद्ध नाम किया है ठाकुर जी का सेवा किया ठाकुर जी कृतज्ञ तो, है बेईमान नहीं है इधर का आदमी सब बेईमान है इधर का आदमी सब बेईमान है सब आदमी है समाज का आदमी वो याद नहीं करता ठाकुर जी क्या दे रहे हैं हमको हम क्या कर रहे हैं तो ये आसाम का आदमी जो है मरने का समय जो है प्रभुपात बचाओ बोल के एक चिल्ला दिया बस प्रभुपाद आ को निवारण किया उसके बाद जमदूत सब चले गए और वो छलांग लगा के बिछना से उठा उठ के पत्नी को बुलाए ए जल्दी जल्दी जल्दी मेरा हरि नाम का माला लाओ माला लाओ कहां गया मेरा माला माला लाओ माला लाओ जल्दी अरे महाराज क्या हुआ इतना दिन हुआ तू माला छोड़ दी अब माला का याद हुआ बोला हा क्यू प्रभपाद आया गुरु आया ना गुरु आके फिर उसको उस दर्शन के साथ साथ दीक्षा का जो फल है पुनः हो गया प्रोपात का दर्शन कर माला लाओ माला लाओ मेरा वो जो माला पकड़ा है अब तो उसको तो जाना था ना जमालय में जाना था लेकिन पौपाद जी बता दिए बचा दिया उसके बाद जो माला को ग्रहण किया अंतिम समय तक माला करते रहा और माला छोड़ा ही नहीं जिंदगी में हर वक्त माला छोला हर वक्त माला माला छोड़ा ही नहीं सदगुरु का वैष्णव का इतना पावर है मेरा कहने का मतलब है ये जो तुम्हारा आपका जो जमदूत को निवारण करने के लिए विशुद्ध उदाग गए विशुद्ध आगे किसका पास अजामिल का पास अभी प्रश्न होता है ये बैकुंठ पार्षद माइंडेड यह वैकुंठ पार्षद है कि तुम्हारा जगत का कोई आदमी नहीं है वैकुंठ पार्षद नारायण का मापिक देखने में पूरा चतुर्भू जय सुंदर जैसे नारायण वही है सिर्फ इधर कोस्तु वनी नहीं है ये जो भाई, ये जो वैकुंठ पार्षद आए हुए हैं और वैकुंठ पार्षद को ये जो अजामिल देख रहे हैं आ कितना सुंदर आ हा, हा। तो वैष्णव दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण ये सब सिद्धांतों को टैली करो मैथमेटिक्स का मापिक दर्शन पवित्र कर तो वो तो वैकुंठ पार्षद है साक्षात महाराज उसका दर्शन के द्वारा नारायण का स्थिति तो आर नारायण माफी देखने में आया पहला सुविधा हुआ और वो वैकुंठ पार्षद जो है विमल पार्षद जो है ये वैकुंठ पार्षदों के स्वाद जम जमदूत का जो पार्षद जमदूत जमराज जी महाराज के जो पार्षद है इन दोनों में ए, दोनों टीम जो है ये विश्वदूत है जमदूत दोनों का जो टीम है दोनों टीम में आपस में हरिनाम का महिमा का बारे में चर्चा हुआ हुआ नहीं चर्चा तो बताया हरिनाम ऐसा है हरिनाम ऐसा है तो किसी ने अगर बोले ये जो सिद्धांत तो है अजामिल ओपी अगा ध्याम अजामिल भी धाम को चले गए तो वो लोग उल्टा सिद्धांत तो बोध बना अजामिल धाम को चले गए और जमील कैसे धाम को चले बोला वो अब तो नामावास करते करते चला गया नहीं उसका दिखा हो गया वैकुंठ पार्षद आए हुए है वैकुंठ पार्षद चर्चा कर रहे हैं तो हरि का नाम हरि क्या है कैसा है जमदूत भी बताया तो ये जो अपराखित हरी कथा जो है उसका कानों में आया ये तो दिखा है दिखा किसको परीक्षित मार क्या दिखा नहीं हुआ ये तो तुम पागल हो इसलिए बोल तमाम भागवत कथा सुनने के बाद अगर परीक्षित महाराज का दिखा नहीं हुआ तुम्हारा ये विचार है तुम एक पागल हो तुम चले जाओ तमाम भागवत कथा सुना संबंध में चैतन्य महापौर बार बार बदलाए बार बार बताए कि संबंध प्रयोजन तीनों चीज है तीनों चीज का स्थापना कर दिया किसने कर दिया सुखदेव गोस्वामी संबंध प्रयोजन तीन तत्वों का स्थापना कर दिया भागवत सुनाते सुनाते तो क्या उसका दिखा का कोई कमी रह गया क्या तुम्हारा दिखा हुआ उसका दिखा नहीं हुआ सिद्धांत तो नहीं जानते खाली लड़ाई ठाकुर जी का किपा ना हो सदगुरु वैष्णव का किपा ना हो राधा रानी का किपा ना हो तब तक ये सब सिद्धांतों जवान पे आएगा नहीं संभव नहीं <coughs> एक बामुन जी था हरे बापरे बाप क्या सिद्धांत हो अरे बापरे बाप एकदम क्या सिद्धांत कभी भी गलत सिद्धांत कोई नहीं सुना बामन जी महाराज कितना बड़ा महात्मा अरे अभी देखो तो अजामिल का क्या हुआ था आज में अजामिल का दिखा का अजामिल का दिखा का कोई कमी नहीं रहा दिखा हो गया हरिराम के बारे में सुना हरिनाम का प्रभाव हरि नाम भी सुना हरिनाम का महिमा सुना वैकुंठ तो पार्षदों से और विष्णु विष्णुदूतों का आपस में चर्चा हुआ बस यही उसका लिए काफी है ये दिखा हो गया जैसे हमने बताया था गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज ये इसको जगदीश प्रभु को बता रहे आपका दिखा हुआ नहीं नहीं हमारा अभी तक दिखा नहीं कैसे कह रहे हो आपका दिखा नहीं हुआ आप आ रहे हो भक्तिविनोद ठाकुर के पास से विमला प्रसाद आपको भेजे हैं और आ रहे हो अंत से हमको तो लगता है आपका दिखा हो गया तो दिक्खा का एक्यूरेसी जो है इसको समझ गौरकिशोर बाबा दिव्य दिशी से तुम्हारा तो हमको लगता है दिखा तो हो ही गया क्या कौन सी दिखा का बाकी रह गया ये गौरकिशोर बाबा जी महाराज का विचार है अब अंतरदीप से अंतर्दीप जो है हमारा भी दिक्खा अंत में हुआ था दिक्खा हुआ कि नहीं जानते नहीं ठाकुर जी जाने लेकिन अंतरद्वीप में हुआ था अंतर्द्वीप में था मायापू अंतर्दीप है अंतर्दीप आत्मनिवेदन क्षेत्र है अंतर्दीप आत्मनिवेदन क्षेत्र आज सन्यास का क्षेत्र है सबसे हाई कौन जगह है सन्यास का सबसे ऊंचा जो विचार अगर भक्ति में ठगो का जो पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल क्योंकि वहां चैतन्य वहां पर विप्रलम्ब लीला किया उधर हुआ था मेरा संन्यास भी कार्तिक पूर्णिमा कैसा से हो गया बरा शोभा गुरु जी पूरा रात जागे थे हम भी जागे थे पर तेरा फ्यूचर देख रहा था क्या होगा आ, क्या देखे वो तो बताएगा नहीं ऐसा बोला पूरा रात देख रहा था तुम्हारा फ्यूचर दिव्य दृष्टि पुरुषोत्तम क्षेत्रों सन्यास के लिए सबसे टपोस जाएगा भक्ति में विचार किया वहां गौरंग मा को भाव आस्वादन किया गौड़ियों वाले के लिए दैट इज दैट इज द टॉप मोस्ट प्लेस भजन का जो प्लेटफॉर्म है सबसे ऊंचा है वहां चैतन्य महापु वृंदावन का लीला जो है ये आस्वादन किया रोते रोते पागल कमाते एक एक लीला सुनोगे तो एक एक लीला सुनोगे तो संसार छोड़ दोगे एक एक लीला सुनोगे चैतन्य महापौ का भाव चैतन्य महापो का रोना चैतन्य महापो का आश्चर्य जो बिका इसमें संसार स्पर्श नहीं कर सकता संसार कैसे स्पर्श करे संभव नहीं तो परीक्षित महाराज का दिखा हो गया और अजामिल का भी दिखा हो गया उसके बाद हरिणाम सुना तो अजामिल अभी जो बात है विचार आ रहा है अभी जमदूतों ने भग गया विष्णुदूत बचा दिया बचाने का बाद फिर वो जो असम का आदमी का बात बोला ऐसा अजमान के औजामिन का जिंदगी में वही हुआ औजामिन लूट के क्या हुआ लड़का लड़की वेश्या, पत्नी हुँ? गोली मारो सब करके सब पूरा उसी मुहूर्त सुस्त हो गया जाना था मरना मरने वाला था उसी मुहूर्त सुस्त हो गया विष्णु का दर्शन हुआ अमृत सिंह उसी मुहूर्त तो कौन मेरा लड़का है कौन लेरा कौन लेरा पत्नी है सब छोड़ के चूल्हे में जाए मेरा संसार चूल्हे में जाए बोल के उसी मुहूर्त पो पूरा चला गया कहा हरिद्वार का कौर चल दिए हरिद्वार हरिद्वार सौ धारा का उधर बैठ गया भजन के ठाकुर जी मेरे को बचा दिया आज आप मरते मरते बच गया मैं तो ब्राह्मण था कंडकुल का अब हम भजन करेंगे बोलते बोलते भजन शुरू किया भजन करते करते सिद्ध हुआ फिर गोईकुंड में तेज उल्टा व्याख्या करता है समाज का जो भागवत का था उसमें व्याख्या करता महाराज हो गया सिद्ध हो गया तो सिद्धांत तो नहीं बताते कितना उत्पठन सिद्धांत तो है हजारों हजारों जब तो पागल जैसा है सब वृंदावन जैसा जब सब मरता है सब मरे विचार नहीं है मरता है सब ये जो प्रकाशानंद प्रका सरस्वती का बात बोला ये विचार अगर उसका साधन के तो भी मानेगा नहीं देखो ये जो सिद्धांत तो है कैसे हो सकता है एक व्यक्ति जिसको चौतन तो साक्षात अखिलेश जिनको कि पा कर दिया भरपूर प्रेम आ गया जिन्होंने जिंदगी में रसो, रसो सुदा निधि आदि धाम का महिमा आदि वृंदावन महिमा सब लिखा वो कैसे हो सकता कि बाद में जाके मायावती हो जाए पागल हो गया कौ पागल है ना राधा रसुदा निधि जो ऊंचा कोठी का जो परमंश है वैष्णव समाज में वो छोड़ के कोई पाठ नहीं कर सकता इतना ऊंचा रस एक ग्रंथ को थोड़ा ऐसा करो तो रस रस गिर जाएगा अपराकित रस अब कैसे आप बताओगे जो काम बन में भजन किया वो बोला मायावादी हो गया वाराणसी जाके वो पागल है ना आप जो लोग बड़े बड़े कथाकार व्याख्या कर रहे हैं वो तो मायावादी मायावादी है ना वो ही नहीं कर रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का कीपा हुआ इसलिए वो भक्त बन गया काम मन में अभाजन गया वो उल्टा बोल रहे तो तुम्हारा चैतन्य महापो का चरण में कोई विश्वास नहीं है और तुम दो एक श्लोक बता के गौड़ी समाज को भड़का रहे हो पागल सब दो एक चैतन्य महापो का सिक्खा श्लोक बोल दिया बास चैतन्य महा लेकिन ये सिद्धांत तो के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि चैतन्य महापो को आदमी समझा एक साधक समझा कभी भी भगवान नहीं समझा ये जो देखा ना इमली तला का वही कार्ड अगर हम रहता हमारा नाम उधर होता ताम तमाम सारे विश्व समाज उधर होता एक विचार कम उठाते बोलो इतना सारे आप इतना सारे बड़े बड़े महात्मा हो कब गौड़ी मठ का कुछ विचार आपने उठाया कभी एक क्वेश्चन रखते सब नीचा होते लेकिन ठाकुर जी का कृपा है दूर रहे सब लपड़े में हम नहीं पड़े जाओ मर मरने जा मरने का इच्छा है तो मरो जो इच्छा है ये सब में हम जाके क्या करें तो इधर देखा अजामिल का ऐसे सिद्धि हुआ विचार समझ में आया थोड़ा विचार आपका समझ में आया ऐसा करके धीरे धीरे अजामिल का सिद्धि भी हो गया बाद में अभी तो समय भी हो गया आप क्या करें और ये जो विचार आता है देखो विष्णुदूतो ने बताता है देखो ऐ हमारा जोमराजी महाराज जो है शाक्षात जोराज जी महाराज द्वाद महाजनों में एक है इतना बड़ा हमारा महाजन है महापुरुष ये बता रहे कुछ विचार बता रहे क्यूँ जमदूतों का बड़ा बड़ी शंका हुआ जोमदूतों ने जमालाय में गया महाराज आज तक हमारा ये विचार था आप ही सबसे ऊंचा हो विचार करने वाला अब उधर अजामिल को पकड़ने गया तो रोक दिया हमको परास्त कर दिया आप बताओ विचार करने वाला आप हाँ हो कि आपका ऊपर कोई है इतना दिन से सोचा कि आप ही विचार करने वाला जमराय हंसते हुए बोला देखो हमारे ऊपर भी एक है हमारे ऊपर है ठाकुर जी इसका आदेश में पालन करने के लिए ये सब कर रहे हैं ये सब हम जो शासन कर ले देखो जबी कोई गुरु वैष्णव देखोगे और ये लोग जो है हरिनाम कर रहे है हरी कथा सुन रहे है कभी भी ये लोगों का पास मत जाना जमराज बोले है बोला दिया इधर पूरा बोल दिया कि मत जाना जब देखोगे पर तो फिर बोले ये जो धर्म है भागवत धर्म है हरिराम का हरिमाम का गोहन भगवान का कथा सुनना ये भागवत धर्म है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम नौ वही विदुर ऋषय नापी देवा नौ सिद्ध मुखा असुर, असुरा मनुष्वा हमारा हे हे सब परिकर है सुन लो ध्यान से धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम ये धर्म साक्षात भगवत ठाकुर जी का द्वारा ही प्रणीत है निर्णित है आ कोई ऋषि मुनि वो किसी ने किया नहीं सिद्ध मुक्का अवसुरा मनुष्वा कुतो नु विद्वाधरो विद्वाधोस्रण आदि ये सब क्या है ये नहीं तो ये तो छोटा मोटा बात है कोई ऋषि मुनि किसी का हिम्मत नहीं सब ठाकुर जी ने स्वयं किया और उसके बाद बोले देखो स्वयं भोर नारदो शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको विश्व बलि वयास किर दादो सही थे विजवा निमो भारम धर्मम भागवतम भट्टा हे भट्टा हे दूतो हे दूत सुनो शु ब्रह्मा नारद शंभु कुमा चतुष कपिल कपिल महाराज मोनू महाराज प्रहलाद जनोको जनक महाराज भीष्ण अब बोली अबैया सखी सुखदेव गोस्वामी ये बारह महाजन है सब भागवत तत्व का पूर्ण ज्ञाता गिर बयम बयम मतलब हम ये पूरा भागवत तत्व का ठाकुर जी का कृपा भागवत तत्व का ज्ञाता है ठाकुर जी का ये ऐसा है दादो दादस भी जानी ये दादस महाजन जो है सब ये भागवत तत्व को जानते हैं बटा और ये जो है इसका लक्षण इसका स्वरूप लक्षण तत्था तो तो लक्षण बहुत सुंदर है भागवत दोनों कैसा है बोले गुह्यम गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम ये तीनों जो डेफिनेशन है ये तीनों डेफिनेशन का द्वारा आपका खोपड़ी जो है वो उड़ जाए ऊपर विचार आएगा नहीं इतना सुंदर भले एक तो है गुज्जो उसके बाद विशुद्ध हो मिलावटी नहीं है एकदम विशुद्ध हो दुर्बोध हो समझा समझना मुश्किल है गुजम विशुद्धम दुर्बोधम किंतु ज्ञाता अमृतम विष्णु थे जो जानने के बाद भगवत विज्ञान को आपका आपका हृदय में इसका ज्ञान आ जाए तो अमृतमु अमृत खाते रहे अमृत खाते रहोगे अमृत पूरा दिन भर जब भी देखो महाराज अमृत पी रहा है कैसा है आंखें जैसा देखो कैसा आँखे? जैसे सपने में विचरण कर रहा है हर वक्त अमृत पी रहा है इसीलिए इसका आसे आंखें ऐसा है हाँ बोले एतावन एव लोके अस्विन पुंगसान धर्म पर भक्ति योग भगवती तनियाणादि भी भगवान का जो नाम उच्चारण यही मैक्सिमम लिमिट हरिनाम का प्रभाव आना यही सबसे भक्ति योग भगवती भक्ति कैसे बोले महापो बोले हरिनाम करना जब ये तुम्हारा ये जो गोसाई जी इलाहाबाद से आए थे ना वल्लभ भट्ट जी अब बोले ये लोग क्या है हरिनाम लेते हैं स्वामी का नाम कोई लेता है तो माँ गुस्से में आके बोले तुम कुछ नहीं जानते हो स्वामी का आदेश है मेरा नाम लेना इसलिए लेते हैं एकदम खंड विखंड कर दिया माथा निचू के चला गया तो तुम क्या विचार कर रहे हो स्वामी का नाम लिया जब जब माँ भगा दिया बाद में किफा मिला बाद में जब किफा मिला बाद में जब किफा मिला तो उसका बुद्धि भी सुधर गए ठाकुर जी का ये सब लीला है यह सब तो नित्य पुरुष है हमारा बोलने का अधिकार भी नहीं है इन में मेरा प्रणाम रहे और ऐसे जो है विचार करते करते देखो अभी जोराज जी कह रहे हैं कि देखो बेटा जमदूत है ना जमदूत को जमराज जी महाराज साइंक देखो बेटा नाम उच्चवार महात्म हरे हे पशु हे बेटा देखो नाम उच्चारण का महिमा अजामिल ओपी जे नहीं वो मृत्युपाषाद मुच्छतो अमुच्यतो मृत्युपाषाद जे हरिणाम लेते हुए अजामिल पास आ गया उसको भी छुड़ाकर बस चले गए कैसा अब आज से एक तुमको एडवाइस दे दे उपदेश दे दे इसको ध्यान रखना कौन बोल रहे यमुराज जी महाराज किस किस को पकड़ के लाना मेरा पास किसको नहीं लाना प्रभु रम अन्न नीनाम न वैष्णवानम हम अन्न जितना सारे समाज का आदमी है सबका मालिक लेकिन वैष्णवो का मालिक मैं नहीं हूं साक्षात ठाकर जी प्रभु अहम प्रभु रम अन्न नीनाम नौ वैष्णवानम वैष्णवों का विचार करने का अधिकार हमारा है ही नहीं ऐसा ऊंचा है तो ऐसा बेटा सुन लो ये ध्यान से सुन लेना कभी गलती नहीं करना आप जो हुआ तो हुआ एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारा जमरूज का काम जु, जु, का काम कर रहा है ना तो का experience हो गया आज कहा जाना है नहीं जाना है तान अनायुद मसतो मुखान मुकुंद पदार विद मकरंदो अजस्त्रम अजश्रम तान आना, तान अनायुद्ध मसतो मुखान मुकुंद पदार बिंद मकर अजस्म निष्किन निस्किन, निस्किन परमहंस रसंगई जुष्टाद गृहे निरयवत्मनि बद्धति स्नान इसका माने क्या हुआ बोले तानु आध, तानु मतलब बहुवचन ये लोगों को पकड़ के लाना तान अनयो ये सब अशुद्ध व्यक्ति को मेरा सा मेरा पास पकड़ के लाना श तो विमुखान जो मुकुंदो पदार बिंदु से विमुख है इसका श्लोक भी पहले हम बताया था बताया था ना सब भूल गया जुस्मद प्रसंग विमुखा यह संसरन बताया था ना भूल गया सब जुस्मत प्रसंग विमुखा यह संसरण थी संसार में संसार आपका स्वरूप में है ही नहीं स्वरूप में जो संसार कर रहे हो तो कर रहे हो क्या करें हम लेकिन वास्तव आपका जो स्वरूप का उद्बोधन हो जाए तो देखोगे संसार हमारा स्वरूप में है ही नहीं किसी जीवों का स्वरूप में संसार बोल के कुछ चीज है ही नहीं उसका कर्म फल को भोगतने के लिए संसार में मनुष्य जो निपकर घूम रहे वास्तव स्वरूप में नहीं है जीवित स्वरूप कृष्ण नित्योदास जब हो जाओगे देखोगे कृष्ण हम ये कुलुशेखर जी का बात काल बताएंगे आज समय नहीं है बाहर का बात बताने से अब समय भी चला जाता क्या करें ये भी बहुत सुंदर उदाहरण कितना बड़ा महात्मा है ये कुलुशेखर जी राजा है तानो तानो आनाय दस विमुखानो मुकुंदो पदार बिंदो मकरंदो रसद निष्किंचनोई परमहंस कुलोर असंगोय जो मुकुंदचरण से विमुख है जो और परमहंस जो गुरु वैष्णव संसार में विचरण करने वाले जो सूक्ष्म ये सब जो था, गुरु वैष्णव है जो हर प्रकार ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते रहते हैं अमृत वितरण भित, करते रहते हैं अगर ये सब साधु संतों के साथ वो सब गृहस्थी है संसार का जो आदमी है अगर ये लोगों का साथ इसका कोई परिचय ही नहीं हुआ देखा तक नहीं हुआ पूरा जिंदगी ये सब लोग को पकड़ के लाना जिसको गुरु वैष्णव संग हो गया इसको तो क्या तुम्हारा क्या करोगे निष्किचनोई निष्किचन परमंश कुलोई असंग असंग मतलब संगो नहीं किया परमांश निस्किचन जो कुल है गुरु वैष्णव ऊंचे एकदम ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं ऐसा गुरु वैष्णव का संग जिसका जिंदगी में नहीं बने हैं नहीं हुआ है ऐसा आदमी को पकड़ के लाना क्योंकि वह हर हालत में संसार में ही है जब गुरु वैष्णव का संग हो जाए तब तो तुम्हारा जिंदगी में संसार होना संभव नहीं है कैसे संसार करोगे जैसे हम पांचवा स्क में बताया था किसका बारे में प्रिय व्रतों बारे में प्रिय को जोर जबरस्ती ब्रह्मा ने समझा बुझाकर संसार में भेजा लेकिन प्रिय का अंदर में हृदय में संसार अंतकरण में संसार स्पर्श नहीं किया किया इतना राजा पूरा तमाम तो अधिपति करने का बाद भी प्रियव्रत का जिंदगी में संसार बोल के कोई चीज स्पर्श नहीं किया फिर भी बेटा बेटी सब हुआ पत्नी है सब कुछ है भक्ति मीन ठाकुर का शिवास पंडित का शिवानंद सेन का महापौर पार्षद पर चैतन्य भागवत पढ़ना दिन रात जब बाचना चाहो कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में दिन भर ये विचार करो कैसे हम शरीर छोड़ के जाए नहीं तो मरोगे कौन बचाएगा कोई नहीं है संसार में पोती पोत्नी बाल बच्चा कौन किसको बचाए हैं कौन बचाएगा बोलो जिसका तुम्हारा जाने का टाइम हो बचाएगा कोई नहीं बचाने वाला कृष्ण नाम तू भजले मनुआ भवसागर तू उतर जाएगा हैं वो कीर्तन करने में बहुत अच्छा लगता है कृष्ण नाम तू भजले मनुआ अब गाने का टाइम में हमारा वो जो बंशीदास बाबाजी महाराज है बोलते अरे तुम तो गाई तुम्हें तो गाइया ही गहला बांगाल भाषा ढाकाई भाषा में तुम तो गाइया ही गहला जार फाट तार फाट लो भाषा तुम तो गा गा के छोड़ दिया जिसका अनुभव है उसको दिल टूट गया है एकदम इतना कष्ट हो रहा है अरे बाप है, कितना फीलिंग्स है तुम तो गाइया तुम्ही तो गाई गा डाका <laughs> <सुंदर। laughs> ऐसा सुंदर है तो <clears throat> ताना दम सतो विमुखानम कु पदार बिंद मकर अजस्रम निष्किचन परमाश कु जुष्टा गृह गृह ग्रिह सुख गृह में भी जो सुख इसी को अस्वादन कर ले चाहे मठ में रहते हुए अंतर में संसार है वो भी गृह में दिया शादी नहीं किया अंतर में संसार है बस वो में दिया। उसका भी भी ये आएगा, उसको भी जो माने मिले, बहुत, और जीव जिस ठाकुर का नाम ले रहा है जो मन ठाकुर जी का चिंतन कर रहा है, है। जिन्होंने जवान पे ठाकुर जी का नाम नहीं लिया कभी जिन्होंने ठाकुर जी का चरण में कभी दंडवती नहीं किया कृष्णा यो नो नमती जीरोपि तान तानम मानयधम असतो अकृत विष्णु कृतवानो जो विष्णु वैष्णव और प्रागृत चिन्मय जगत का किसी भी सेवा नहीं किया जिससे बंद नहीं पाया पूरा जिंद उसी को पकड़ के लाओ जीवा नक्ति भगवद गुण भगवद गुण नाम जिसका जवान पे भगवान का नाम गुण नहीं आया कभी जीव्हा भक्ति भगवत गुण नाम चेत न स्मरती तरणारिंदम कृष्णा नमती एकदापी तान अनाधम अस तो अकृत विष्णु कृत्वान अकृतवान तस्को तस्माद् संकीर्तनम विष्णो जगद मंगल मंह साम महतामि कौरव्य को निष्कृतम कितना सुंदर सिद्धांत जमराज ने बताया तस्माद् संकीर्तनम विष्णुर्जग मंगल मंह साम महतामोपि विधिकांति कनिष्कृतम भले देखो हरिनाम संकीर्तन तस्माकी संकीर्तन विष्णुर विष्णु का संकीर्तन ठाकुर जी का जगत में चरम मंगल देने वाले इसका ऊपर कुछ नहीं है समाधान और कुछ नहीं है तस्मात संकीर्तनम विष्णोर जगत मंगल हसाम पाप राशि को जला के खा कर दे महातम कौरव्य विध्वई कांती को निष्कृतम बड़ा बड़ा पाप से सारे आपको क्या कर दे आपको उद्वार कर दे। इसके पाप सकल का हो जाता है स्वाभाविक ये नियम है अब विचार करके इतना सुंदर बताया कि देखो ध्यान से सुनना हे मेरा जो जमदूत सब जमदूत सब सुन रहे महाराज कह रहे हैं कि देखो सबसे बड़ा ऊंचा चीज है तो इसके बाद निर्णय हुआ, नाम सबसे ऊपर है उसका ऊपर और कुछ है नहीं अजामिल का उद्धार ये प्रसंगो हमने तो फिर भी संक्षेप में बताया। ये अजामिल का प्रसंगो बहुत दिन तक चर्चा होना चाहिए। होनी चाहिए हम तो संक्षेप में बताए क्या करे उपाय भी नहीं है समय और ये सस्ट स्कंदों का काल आएगा याद दिला देना हमारा याद ऐसे ही रहेगा ठाकुर जी के पास से कर्म कांडी जो लोग संसार में कर्म कांडी में लगे हुए हैं कर्म कांडी का जो वांज, जो नेटवर्क कर्म कांडो का जो नेटवर्क आपको घेर के रखेगा पूरा अनंत काल कर्म कांड चलते रहे और आपको नेटवर्क विस्तार है आपको पकड़ के रखेगा ये कैसा है इसका बारे में काल चर्चा हुआ साक्षात इंद्र महाराज जो है उसका हालत कैसा हुआ आप जैसा छोटे मोटे आदमी का क्या हालत हो सकता है अभी पूछो समझ के दिख रहा तस्माद संकीर्तनम विष्णु जगत हो मंगलम अंग साम नाम यसो सर्वप प्रणा प्रणाम दुक्ष शमनम तंग नरि परम बांचा कल्प दुर्वश्य कृपा सिंधु भवश्य पति टान पापन